शुक्ल आजुर्वेदीय बृहदारण्य उपनिषद चल रही इसमें तृतीय अध्याय का सप्तम मंत्र हो गया था जनक याज्ञ बल के संवादत्ता भी नहीं है जनक के राजा सभा में याज्ञ बल्कि ने ब्रह्मिष्ट पर्ण स्वीकार गो ले करके कर लिया इस अभिप्राय से पहले असल पूछ रहे होता प्रश्न कर रहे हैं तो प्रथम असल का प्रश्न चल रहा है असल प्रश्न चल रहा है ना चल रहा है <coughs> यज्ञवल के ध्वरी यज्ञ आहुतिर्ोष्यतीस्रईती कतमास्तास्तिस्रईतिता उज्ज्वल हुता अतिदता अतिशेरते किजयती युता उज्ज्वल देलोकमेंविर्जयती दीप्यत इविदेलोको युता अतिनंदते पितृलोकमे ताभिर्जयति भर्जयतीव जयति जय्त्यतीब ही पितृलोको युता अतिश अतिशेरते मनुष्यलोकमे ता भिर्जयत्यध इव ही मनुष्यलोक हुतालच हे आज वर्क्य आयम अध्य अयरु अदय कति आहूतिर्व आज यज्ञ में ये हूता कितने आहुति हवन करेगा कहते कहतीस तीन ही तीन प्रकारे प्रकार तीसरा इति तीन कौन कौन है या होता उज्ज्वल ऊर्धं ज्वलती समिदि आदि आहूति है समिधि घृत आदि यह होता अति नेंदते अति नेंदते कुत्सित शब्द करते हैं तो शब्द है। तो करने वाले शब्द करने वाले मांसा आदि आहूति अग्नि में डालेंगे तो शब्द होता है यह होता अधिशेरते जो डालने पर नीचे चल जाता है दुगुध सोम आदि डालेंगे तो नीचे अधिक से नीचे चल जाता है तीन प्रकार है ताभी किम जयती न्याहुति से क्या जयत करता है यजमान तो उसका अलग अलग उत्तर है याहूता उज्ज्वलंती देवलोकमे व ताभी जयती होती डालने पर उज्जल समिधा आदि प्रकाश होता ऊर्धज उससे देवलोक को, को ही जीत लेता है यजमान क्योंकि दीप्यते वही देवलोको देवलोके भी प्रकाशमान है ऊपर है इसलिए उसे देवलोक को जीत लेता है होता शब्द करते हैं उसे होती से पित्तुलो को जीत कर लेता है यजमान अती वही पितुलोको पितुलोक में भी बहुत शब्द होता है पित्तुलोक संबंध है यम है जब यम यातना हाँ भोग करते हैं तो हा हा मर गए मर गए मुनचो मुन चो छोड़िए छोड़िए और कभी गलती नहीं करेंगे गलती हो छोड़े छोड़े हो मर गए हो ऐसे चिल्लाते रहते हैं भो शब्द होता है भोग करना पड़ता है अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं किंतु यहाँ आने पर भूल जाते हैं इसलिए फिर कर्म करते हैं फिर पापकर्म करते तो ये तो कहते कोई नहीं हम भी थकते नहीं तुम पाप कर्म कर से तक नहीं तो हम दंड देने के लिए तो तैयार है हमारा तो यही काम है आ जाओ या होता अधिशरते सोम दुग्धादि उसे मनुष्य लोग जित हैं क्योंकि अध्य मनुष्य लोग नीचे याज्ञमक्य होवाच हो कतिभिर कतिरअयद ब्रह्म यज्ञ दक्षिण तो देवता गोपाती तेक सत्मा से ही कहती मन ए अनंत वे मनु अनंता विश्व देवा अनंत में बसत्य नोकम जयती आज कितने कति भी अयम ब्रह्मा यज्ञम दक्षिण तो कितने देवता से ये ब्रह्मा दक्षिण दिशा में रह करके यज्ञ की रक्षा करेगा यज्ञ गोपायती ब्रह्मा सब कति भी कति भी प्रश्न है यहाँ भी कथि भी बहुवचन नहीं जान करके प्रश्न जानते एक कहते हैं कति बहुवचन नहीं होगा कतिश तो बहुवचन है नित्य तो भी प्रश्न करते हैं कहीं बहुवचन प्रश्नते बहुत उत्तर दे दे तीसरे तीसरे तीन तीन कह दे तो परास्त हो जाएगा इसलिए कथि भी प्रश्न कहते क्या, क्या एक कया दी एक देवता से तो सा कतमा वो कौन सी देवता मन है मन ही देवता है तो अनंत में मन मन में वृत्ति अनंत होते हैं अनंत मन है एक मनुष्य रक्षा करेगा अरे विश्वदेवा अनंत अनंत है विश्वदेवा तो यहाँ तो साम्य से मन में विश्वदेव की उपासना है संपत उपासना ये विवक्षित है तो अनंत में वह सत्यन लोकम जयती उसी से अनतालोकलता है अभिमानी देवता है विश्वदेव याज्ञवल्कोवाच कम अद उद्घाता अस्े स्त्रोत्रियस्रईती कतमास्तास्तिश्रईती पुरानवाक्या चाज्या चाहिए तृतीया कतमास्तायाध्यात्मी प्राण एक पूरावाक्याज्यान शाजयती पृथिवीलोकमे ततोह होता स्वल उपराम कति अयम अद्य उद्गाता अदयगाता अस्म ये स्त्रोत्रैष ये योदगाता आज कितने स्तोत्र पाठ करेगा स्तोत्रिय है रिक शाम के समुदाय ऋचा में शाम आरूढ़ करके गान किया जाता है कुछ ऋचा है तीसरा तीन है स्त्रोत्रिय कतमास्ता कौन है इति? तो पुरोन वाक्य याज्ञ और शस्या तृतीय है पुरान वाक्य है याग के पहले गान किया जाता की जाती है गान काल में याज्या इज्यते याज्या इज्ञत अनयाज्ञ्या में स्तिकस्या ता या ता या अध्यात्मम ये तीन जो है पूरा याज्या याज्ञा सस्या है ये देह के अंतर्गत तो अध्यात्म उन कौन है तो प्राण एवं पूराणवाक्या प्राण ही पूरा पूर्व वाक्या में प प्राण में प पह है प शब्द सामान्य अपानो अपानयाज्ञा अपानो याज्ञा है उसके अनातर है अरे व्यान सस्या व्यान है व्यान शस्या अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याह रति कहा प्राण अपना व्यापार छोड़ करके ही बंद करके ही स्त्रोत्र पाठ करते तो व्यान है किंता फिर जेती थी पृथ्वी लोग में वो पूर्ण वाक्य से पृथ्वी लोग को जीतता है यजमान अंतरिक्ष लोगों को याज्ञा से क्योंकि मध्य में असस्या के द्वारा दी लोग स्वर्ग लोगों को इसके बाद तो होता असल पहले शुरू किया था तो देखा ये ठीक उत्तर दे दिया तो ऊपर तो हो गया चुप हो गया प्रश्न पूछे उसे कह पूछा उसको उत्तर दे दिया उपरा उपर तो हो गया उ के बाद अन् अथन जारतकार आर्तभाग प्रच याज्ञवल्के होवाच क्रहा कति कतिग्रह अष्ट्रह अष्ट्रह ते अष्टौ ग्रह अष्टाव्रह कत में तत्तकार तो वत्तकार जारत, जारत कारु गोत्र जरत कारु के जारत कारव। और उसका नाम आरतभाग हुआ पिता का नाम ऋतभाग ऋतभाग का पुत्र होने से आर्तभाग हो गया उन्हें पूछा हे आज्ञा बोल क्या? कति ग्रह कितने ग्रह और कितने अति ग्रह है तो ग्रह तो नवग्रह प्रसिद्ध है किंतु ये ग्रह नहीं है अतिग्रह ग्रह अष्टो ग्रह अष्टो अतिग्रह आठ हे ग्रह आठ अतिग्रह तो ये ग्रह अतिग्रह कौन है आए? ये अष्टो ग्रह अष्टतिग्रह कथम ते वो कौन है तो ग्रह अतिग्रह क्या है प्रश्न है प्राणो वे ग्रह स्वपान न गृही तो नी गंधान जिग्रति पहला क्या हो गया प्राण है ग्रह यहाँ प्राण शब्द से आगे इंद्रियों का नाम होने से घृण इंद्रिय को लेना ग्रह सो अपानेन न अति ग्रहण गृहित अपान होता है उसका विषय अपानेन अपान गंध है तो प्राण हो गया इंद्रिय को ग्रह शब्द से कहा गृहती ग्रह ये इंद्रिय विषय ग्रहण करता है करती है और मन को उधर ले लेने से उसको ग्रह शब्द से कहा और इंद्रियों को भी विषय खींच लेने से विषय हो गया अतिग्रह तो घ्राण इंद्र का विषय गंध हो गया अतिग्रह घ्राण इंद्र हो गया ग्रह यहाँ प्राण शब्द से घ्राण लेना वायु के साथ घ्राणी इंद्रिय गंध है अपने न अपान शब्द से गंध लेना अपान है सचिव सहकारी कारण होने से अपान से ही गंध ग्रहण होता है जो श्वास खिंचते हैं वो अपान वायु है अपान उसका सहकारी कारण है गंधक ग्रहण करने के लिए इसे अपान शब्द से गंधा लेना उसे गंध ग्रहण करता है घृ गंध हो गया अतिग्रह और घृणेन्द्रिय हो गया ग्रह वागे ग्रह सनाम अतिग्रहण गृही तो वाचा ही नामान्य भिवधति ये प्रत्येक स्थान में इंद्रिय है ग्रह विषय अतिग्रह वाघ ग्रह है उसका विषय नाम शब्द से अतिग्रह से गृहीत क्योंकि वाचा ही नाम नामानि अभिवदति वाग से नाम शब्द उच्चारण करता है वाग ग्रह नाम हो गया उसका विषय वक्तव्य शब्द उसे गृहित दूसरा हो गया जिह्आ ग्रह सरस नतिग्रहण गृहित हो जिह या ही रसायन भी जानाती जिह्हा रसनेन्द्रिय ग्रह है और उसका विषय रस है रस से ग्रहित है वो अतिग्रह हो गया जिह क्योंकि जिहा से रस रश, से रस ग्रहण करता है चक्षुर्वय ग्रह सरूपेण अतिग्रहेण गृहित चक्षुषा ही रूपा पश्यति चक्षुग्रह है रूप उसका विषय है अतिग्रह क्योंकि चक्षु के द्वारा रूपेण अतिग्रहण गृह रूप है विषय विषय के द्वारा चक्षुगृहीत है विषय इंद्रियों को खींच लेता है चक्षुशा रूपानि रूपाणी पश्यति से रूप देखता है श्रोत्र में ग्रह स शब्देना अतिग्रहेण गृहीत श्रोत्रही शब्द न शुणती श्रोत्र हो गया ग्रह गृहति विषय को ग्रहण करता है मन को खींच लेता है विषय को ग्रहण गृहती ग्रह और अतिग्रह हो गया शब्दो उसका विषय शब्देन न अतिग्रहण श्रोत्र गृहित को ग्रहण कर लेता है विषय खींचे लेता है श्रोत्र नहीं शब्दान श्रृणती शब्द शब्द ग्रहण करता है मनोवय ग्रह स कामेन नतिग्रहण गृहित मन सा है कामान काम ये मन हो गया ग्रह और उसका अति विषय हो गया मन का कामेन न काम काम काम्यंते कामा विषय विषय से गृहित है मनुष्य कामान काम ये विषय की इच्छा करता है मनुष्य हस्तो वे ग्रह सकर्मण अतिग्रहण गृहित हस्ताभ्याम ही कर्म करोति हस्तग्रह है उसका विषय कर्म है हस्त से कर्म करता है अतिग्रह विषय विषय हो गया अतिग्रह क्योंकि उसके द्वारा गृहित है इंद्रिय हस्ताभ्याम ही कर्म करता है हस्त से ही कर्म करता है तवे ग्रह सस्पर्शे न अतिग्रह न गृह त्वचा ही स्पर्शान त्वक तो। तो ग्रह हो गया उसका विषय स्पर्श शीतोष्णिस्पर्श विषय हो गया अतिग्रह अतिग्रह ग्रह शब्द इच्छात से दीर्घ है <coughs> सर्वत्र अतिग्रह अतिग्रह के लिए अतिग्रह कहा गया तो उसे गृहीत तो से तो सही स्पर्श ग्रहण करता है इतिए अष्ट ग्रह अष्टो अतिग्रह आठ ग्रह और विषय उसका आठ अतिग्रह प्रथम ग्रह क्या है प्राण घ्राणेन्द्र दूसरा है व तृतीय जिहा चतुर्थ है चक्षु पंचम हो गया श्रुत्र ष्ठ मान सप्तम हस्त अष्टम तो ग्रह कितने हो गए अष्ट अष्ट और अतिग्रह <coughs> याज्ञवाच यदिदर का स्वीसा देवता य मृत्युरन में अग्निर्वयी मृत्यु स्व अन्नमुनृत्युंजती सबको मृत् खा लेता है। मृत्यु का अन्न मृत्यु है सबका मारक सबका अत्ता है तो मृत्यु तो सब का ही प्रसिद्ध है का शिव सा देवता है अन्न वो देवता कौन है जिसका अन्न मृत्यु भी हो जाए ये प्रश्न क्या मृत्यु के मृत्यु कौन है मृत्यु का मारक सबका मारक मृत्यु है उसका भी मारक कोई हो यदि सबके मारक मृत्यु का एक मारक हो जाए उसे मारक को फिर मारने वाला मृत्यु और कौन है उसको फिर मारने वाला कोई चाहिए उसको भी कोई मारेगा क्योंकि यदि मारक का भी किसका किसके द्वारा मरेगा तो जो मारक हो गया वो भी किसके द्वारा मरेगा तो इसको कहते हैं अनवस्था दोष अनवस्था मूल अक्षय करी ऐसे जहाँ अनवस्था दोष होगा विचार करें उसको, उसको मानने वाला कौन है एक फिर उसको मानने वाले कौन है उसके मानने वाले कौन कौन है तो फिर चलता रहेगा तो सुसुप्ति भी नहीं होगी बच्चे पूछते हैं पिता को ये है उनके पिता है लवक उसे के पिता रामचंद्र खाना उनके पिता दशरथ उनके पिता रह, उनके पिता क्या उनके पिता का नाम उनके पिता का नाम तो फिर पिता माता लोग नहीं बता पाते चुप कर देते हैं नहीं तो भगवान कहेंगे अरे तो भगवान के पिता फिर कौन है उनके फिर पिता कौन है आगे नहीं बोल पाते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे पूछते तो बड़े बड़े लोगों को उत्तर नहीं दे पाते हैं उससे बड़ है? बड़ा कौन है उससे बड़ा कौन उससे बड़ा कौन आगे जो कहे कहे चुप कर देंगे नहीं स्वयं चुप हो जाएंगे तो मृत्यु यदि किस का अन्न है मृत्यु का मानने वाला कौन है अच्छा फिर मृत्यु का मानने वाला है क्या ये है आया मृत्यु से उपसेचन यहाँच क्षेत्र उभय भव तो मृत्यु जिसका मृत्यु चटनी हो जाती है मृत्यु को भी खाने वाले के खाद्य के पर्याप्त नहीं तो कोई उसका मृत्यु का, तो ग्रहा का कोई एक मृत्यु के मृत्यु नहीं कहेगा तो ग्रहा ग्रह लक्षण से कोई मृत्यु है उसको कोई नष्ट करने वाला नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा नहीं कहेगा तो मोक्ष नहीं होगा और कहेगा तो अनवस्था दोष है तो इसलिए प्रश्न हुआ मृत्यु को मानने वाला कोई संभव है पहले आज्ञा बोल के कहते हैं कहते है मृत्यु को मानने वाला जरूर होगा अग्निर्व्यय मृत्यु हो स्वनम अपन जयती एक दृष्टान्त अग्निर्व्यय मृत्यु हो अग्नि में जितने डालो अग्निशव को जला देती भस्म कर देती खा लेती है तो अग्नि मृत्यु होगी सा सो अपाम अन्नम जल का अन्न हो गया जल डालो अग्नि भूझ जाती है तो अग्नि कभी जल खा लेता है जिस प्रकार सब वो भस्म करने वाला अग्नि को भी खा लेने वाला जल है सब को मानने वाला मृत्यु का को भाई को कोई मृत्यु होगा मृत्यु का मुर्त्यु है वही ब्रह्म ज्ञान होने पर वही मृत्यु को मृत्यु मानने वाला है इस प्रकार जानने पर अप पुनर्मृत्युंजयती पुनर्मृत्यु को जीत लेता है तो जैसे मृत्यु सबको जलाने वाले अग्नि उसका भी मारक जल हो गया इस प्रकार एक बंधन ग्रहाति ग्रह लक्षण है इंद्रिय विशेषव है उसको भी मानने वाला कोई संभव है तब मुख्य होगा यदि जल अग्नि अग्निदृष्टान्त से बंधु मोक्षण करने के लिए पुरुष जो समम आदि संपन्न होकर के प्रयास करता है श्रवण मनन तभी सफल होगा तो पुनर्मृत्यु को जीत लेता है तब ऐसे ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्म ज्ञान से स्वरूप साक्षात्कार होने पर मृत्यु को जीत लेते हैं तो मृत्यु का मृत्यु है ब्रह्म साक्षात्कार याज्ञा वाली के उदस्मात् युष मियत उदस्मा क्रम्त्य क्रामेति ने होंच याज्ञव्यो अत्रवनीयते सौ छ तो मृत शेत इति होवाच संबोधन किया पुष मियमात्मा मृत्युशे मृत्युज मृत्यु का भक्षण हो जाता है परमात्मा दर्शन करने से मृत्यु का भी मृत्यु मरण हो गया परमात्मा ज्ञान से तब इत्राएं पुरुष मृत जो पुरुष विद्वान जब प्रारध समाप्त होने पर मर जाता है ज्ञानी के प्राण समाप्त होने के बाद प्रार्ध समाप्त होने के बाद अस्मात्ण उत्क्रामंति आहो न ऊत का संबंध क्रामंति के साथ अस्मात्ण उत्क्रामंति आहो न प्राण का उत्क्रम होता है या नहीं होता है ज्ञानी का शरत तो समाप्त होगा अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया जब तक तो प्रार्ध तब तो तक तो शर रहता है तस्य तावदेव चिरम या न विमोक्षे अथ इसे चांदोग्य में आया तब तो तक शर रहता है जब तक तो तो प्रारध्ध समाप्त तो नहीं होता है प्रार्ध समाप्त होने पर सदरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है तब तो जब मर जाता है शरीर समाप्त हो गया और असमाप्त प्राण का उत्क्रमण होता है या नहीं ये याज्ञ मलिकन का नहीं है, है। ने त्योवाच यहाँ उत्क्रमण होगा तो कहाँ जाएगा अत्र व समवनयंते यही लीन हो जाता है एक हो जाता है प्रलीन हो जाता है ब्रह्म सत्व परमात्मा तत्व में लीन, लीन हो जाता है यहाँ लीन हो जाता है समवनयंते एक हो जाता है प्रलीन हो जाता है ब्रह्म तत्व में सौच्छय उच्छ्वास मरते समय मर जाने पर देह शरीर फूल जाता है फिर आत्मायती श्वास चलता है शब्द होता है उसके बाद मृत सेते, फिर करके मर करके शर्मा सोता है सर गिराव रहता है बाहर आत्माते वायु से भर जाता है फूल जाता है आत्माते शब्द नहीं बाहर वायु भर जाता है उसके बाद शरीर से गिरा रहता है निश्चिष्ट होकर के याज्ञम अल्कित होवाच युष मियते की मेरम न ना जाहाती नामंत वे नाम अनंत विश्व देवा अनंतमेव सैन लोकम जेति <coughs> ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं जो उपासना करते हैं सुषमान लाड़ी के द्वारा मूर्धद्वार से निकल करके उत्तरायण मार्ग से जाते हैं वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है जिनको उनका प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है यही लेना हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं होता है उपाधि नष्ट हो गया और स्वरूप तो पहले ही अपने को ब्रह्म मानते और केवल घट नष्ट हो जाता है घटाकाश को महाकाश में मिलाने का कुछ करने का नहीं घटनष्ट हो गया तो मिल गया और ब्रह्मस्वरूप हो जाता है यत्राएं पुरुष मिलियत किए मैनों न जहाती पुरुष जो मर जाता है तो क्या उसको छोड़ता नहीं क्या रहता है इत नाम इत नाम ही रहता है नाम है जाति को लेकर के उसको नित्य कहते हैं अनंत है नाम शब्द जाति रूप नित्य अनंत ना अनंत विश्वदेवा विश्वदेवा भी अनंत ये नित्य है नाम है और व्यावहारिक नित्य है पारमार्थिक नित्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही है तो नाम नित्य है व्यावहारिक का। व्यावहार काल में उसको नित्य जैसे आकाश आदि को नित्य कहते हैं तो अनंत है विश्वदेव नाम जिसे अनंत हुआ इसे अनंत उपासना करने से नाम में संपत उपासना अनंत विश्वदेव उपासना करने से अनंत लोग प्राप्त करता है विश्व की उपाससना संपतुपासनावलतुवाच युष से मृत से, से अग्निवागप्येती वाताचुराधि मन्चंद्र दिशा श्रोत्र पृथ्वी शरीर आकाशम आत्माषध वनस्पति के केशा अप्सुहित रेत क्वा तदा पुष्भ भवती आहर सौम्य हस्तमातभागावा में वेतस्य तो तो दूचतु दूचतु पुन्य वे तस्या वेदी सवो न त नावेत्सजन तौहत्त्क्रम्य मंत्रेचक्राते तौह यदुचत कर्म होदुचतरथ यशशनसु कर्म हे तत्संसत पुण्य वै पुण्यन कर्मण बहती पाप पापेने तु जारतकार आर्थाग उपर राम याज्ञवल इस प्रसंबोधन करें कहा यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य से वाग वाघ अप्येती पुरुष मर्याने पर वाग अग्नि अप्येती वाग शब्द से वाग इंद्रिय अनुग्रह के देवता सब स्थान में क्योंकि इंद्रियों का लय नहीं होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है इंद्रिय समाप्त नहीं होता है तो वाघ मृत अग्नि वाग, वाग अपती अग्नि में वाग इंद्र अधिष्ठाती देवता वाघ इंद्र में देवता है अग्नि वो अग्नि में लीन हो जाती है आध्यात्म परिचय छोड़ करके सामान्य अग्नि में एक होता है इसी प्रकार वातम प्राण प्राण अभिमानी वायु में चक्ष आदित्यम चक्षुरा आदित्य में चक्षुराभिमानी देवता आदित्य उसमें एक हो जाते हैं मनचंद्रम मन अभिमानी देवता चंद्र आदिदेव के चंद्र के साथ एक हो जाते हैं दिशा श्रोत्र श्रोत्र अभिमानी दिशा में और पृथ्वी शरीरम शरीर पृथ्वी शरीराभिमानी पृथ्वी में आकाशम आत्मा आत्मा शब्द से अधिष्ठान लेना हृदयाकाश हृदयाकाश आकाश में लीन हो जाता है लोमानी औषधि लोम औषधि में केशा वनस्पति में लोहितम अब्सुलोहित रेतच रक्तरेत जल में लीन हो जाते हैं तो क्वाय तथा पुरुष भवती शर्म गया पुरुष ये सब सब लीन हो गए सब तो पुरुष उस समय कहाँ रहेगा और क्या आश्रय रहा पुरुष कुत्र क्व कवती ऐसा कहने पर हे आज्ञा तो हे समय आहार हस्तम हाथ पकड़ो हे अर्थभाग अर्थभाग संबंधन अर्थभाग आवाम एव तस्वेदी स्याव हम दोनों इसका विचार करें निश्चय करेंगे में जानेंगे न न हो एक सजने ये सब के सामने इसका निर्णय नहीं करेंगे इसको उत्तर नहीं ये गोप्य है आ हाथ पकड़ो चल हम एकांत में जाएंगे वहां में तुमको बताऊंगा नव एत सजन ये सब सजने जन समूह में इसके विचार नहीं करेंगे जाकर के जन समुदाय में नहीं एकांत स्थान में इसका निर्णय करेंगे तवह तो उत्क्रम्य मंत्र चल गए एकांत में जा कर के विचार किया तो श्रुति वाक्य है तव तो हो उत्क्रम श्रुति वाक्य है तो वो तो चले गए तव हो यद हो कर्म है वह तद हो वो दोनों जाकर के जो कहा है कारण जिसमें पुरुष रहता है वो कर्म को ही कहा तद उचतु कर्म को और यथ यथ प्रशंसु तो जिसकी प्रशंसा की वो कर्म की प्रशंसा की अर्थात तो कर्म में ही रहता है पुरुष रहता है वो कर्म उसको लेता है कर्म में फिर जहाँ लेना है लेता है कर्म में ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता है कर्म ही साथ रहता है कर्म में धर्म अधर्म दोनों है इसलिए वही इसका नाम धर्म है धरत धर्म धृयत धर्म सबको धारण करता है अब दृष्ट के द्वारा सारा पृथ्वी सारा जगत है और ध्रियते धारण किया जाता है अन्य कोई कुछ धारण कर नहीं रख सकता है धर्म ही धारण किया जाता है इच्छा नहीं होने पर भी रहेगा अन्य सोने का मुकुट लगा हीराद एक लगाओ करोड़ करोड़ रुपया रखो वो धारण नहीं किया जाता है मर जाते समय सब यही रह जा जाता है श्मशान तक भी नहीं जाता है और आगे कहाँ जाना धर्म ही साथ में रहता है धर्म पुण्य पाप कर्म ही उसका आश्रय है पुण्य भी पुण्यन कर्मणा भवती पाप पापेन कर्म से पुण्य लोग की प्राप्ति होती और पुण्य लोग का फलभाव प्राप्त होता है पापेन पाप, पाप पाप कर्म से पाप लोग की प्राप्ति है जितने जन्म में जो किसी जन्म को प्राप्त करता है उसका कारण पुण्य पाप कर्म और उसमें सुख दुख जो भोग करता है उसका भी कारण पुण्य पाप कर्म है जिस समय जो पाप का कर्म फल देने के तैयार हो जाएगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा पुण्य होता पाप हो पुण्य होता शास्त्र भी तक तो कर्म करेंगे तो पुण्य होता है उसका विपरीत तो शास्त्र निषिध कर्म होगा तो पाप होगा अपन मन से कोई कहेगा हम ते करेंगे जो होगा देखा जाएगा हम तो नहीं मानते शास्त्र को ये मानना नहीं मानना नहीं चलेगा जो कर्म है कोई यदि सरकार नियम कोई एक सौ क्या क्या सो सरकार नियम कर देते हैं कोई बाहर निकलने का नहींगी तो उसे कोई कहेगा हमको मालूम नहीं हम नहीं मानते तो पुलिस क्या करेगा लाठी से ही बात करेगा <laughs> तो से दो चार लाठी लगा दी इसी प्रकार यमन के सामने कोई कहेगा हम नहीं मानते तो नहीं मानते तो चलो हमारे साथ चलो दो डरना लगाएंगे तो सिर के आधा टुकड़ा गिर जाएगा और तो देखेगा आधा टुकड़ा उधर है आधा टुकड़ा ऊपर में कष्ट भोग रहा है शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए विवेक को ही चाहिए सब समझने के बाद भी शास्त्र निषिद्ध कर्म कोई करता है उसका फल भोगना पड़ेगा जान बुझ करके निषिद्ध कर्म क्यों करना ये पाप कर्म से हटना ये शास्त्र का यही तात्पर्य है जा अनजान भी पाप नहीं हो इसलिए सावधान होना चाहिए और जो जानकर करना है समझ कर के हो तो और ज़्यादा अहंकार घमंड अथवा क्रोध के कारण क्रोध से कोई जानकर करता है हिंसा करते हैं क्रोध के कारण इसलिए ये सब नहीं चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए सन्मार्ग में गति तभी होती साधन भजन का भी वही तात्पर्य है विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध मार्ग से हटना अशास्त्रीय कर्म चिंतन छोड़ना शास्त्रीय मार्ग पर चलना ऐसे रास्ता पर ठीक चलना शुरू कर ले तो भी बड़ी बात है परमात्मा दर्शन नहीं हो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए किंतु शास्त्रीय मार्ग पर चले अशास्त्रीय निषिद्ध कर्म छोड़ दे तो भी बहुत कुछ लाभ है आगे सद्गति की प्राप्ति होती है अतः अथहैनम भुज्युर्लाहायनी पच याज्ञतुवाच मंत्र में पुण्यवि पुण्यन कर्मणा पाप पापेना ये जो कहा गया इसे कहने के बाद जारत जारतकार वर्तभाग उपरत हो गया प्रश्न का निर्णय होने से इसके द्वारा स्पष्ट इस हो गया कर्म से लोगों की प्राप्ति होती है पुन्य कर्म से पुण्य लोग की प्राप्ति होगी कर्म से मुख्य नहीं हो सकता है अभी कर्म फल संसार के अंतर्गत अंतर्गते उसको देखाने के लिए आगे ब्राह्मण अथ हैनम भुज्युलायन पप्रछ याज्ञवीत होवाच मद्रेश पर्यव्रजा ते पतंचल का गृह नईम तस्यासी दुहिता गंधर्व गृहीता तम कोसीति पृछा कोसीब्रवीति सुधनवा अंगिरस अंगिश्रवीत सुधनवा अंगिशस त यद लोकानातापृछाथनमूम क्वरीक्षिता भवनि क्वरीक्षितावन सत् पृछायाज्ञम्क क्वरीक्षितावनि लाहयायन भुज्यु लह्य के अत्य लायायन उस्कापत लाह्या्या नाम पुछा पतंजल से काव्य से गृह ऐम पतंजल है कपिगोत्र में उत्पन्न आचार्य उनके घर में हम गए थे तस्य आशित दुहिता गंधर्व गृहिता उसकी पुत्री थी जिसमें गंधर्व उसमें प्रविष्ट हो जाता था गंधर्व कभी प्रविष्ट ग्रहण करे गंधर्व जब ग्रह प्रविष्ट हो जाता है गंधर्व जो प्रश्न करेंगे तो गंधर्व उत्तर देगा ये जो दुहिता वो कुछ नहीं बोल सकती है जैसे कहेगा जो कहेगा वो करेगा इसका बस नहीं चलेगा वही गंधर्व उसमें प्रविष्ट होने पर लोग पूछते तो कम हो क्यों आया और कुछ प्रश्न करते तो उत्तर देता है चरका पर है ये वेद पढ़ने के लिए चरका अध्ययन के लिए व्रत चरण कर्ण से चरण का कहा गया तो वेद पढ़ने के लिए उनके घर में गए थे वहाँ तो, तो उनके के गंधर्व गंधर्वगृहिता थी तम अपृाम उसी शाम छाम गंधर्व से तम कहा गंधर्वम न के दु तरम दुहिता स्त्रीलिंग है तम गंधर्व से पूछा वो उत्तर देगा गंधर्व ही कन्या पुत्री के शर्य में उपविष्ट प्रविष्ट होकर के उत्तर देता है पूछा को तुम कौन हो तो शोक अभ्रभित उसने उत्तर दिया मैं शुद्धन व आंगी तो उनको पूछा ये तम यदा लोका नाम अंता न लोक के अंत ये लोक कहाँ तक है सब लोक का अंत परिवसान कहाँ तक किस तक ये कर्म फल है लोग कितने कहाँ है ऐसे पूछने के बाद पूछा अथ ए न उसी समय हमने पूछा क्व परिचिता भवन इति परिचित कहाँ रहा क्व अभवन परिचिता ऐसे उनसे पूछा था क्वरिचिता भवन जानते हो क्या तुम जानते हो हमने उनसे पूछा था उसने हमको उत्तर दिया था ये पहला प्रश्न हो गया उनसे हमने पूछा था क्व परिचिता भवन इति ये उससे पूछा था अभी पूछ रहा है क्वारीचिता भवन क्या तुम जानते हो यह अभिप्राय ये परिचिता कहाँ रहा तुम जानते हो क्या सत्य पृच्छा मी में उत्तम मुझसे पूछता हो भाई आगे बढ़कर बताओ क्वरिचिता भवन इत ये परिचिता कहाँ गया बताओ तीन बार आया प्रथम हो गया उस गंधर्व से हमने पूछा था अब्रमा क्वरिचिता भवन इत उनसे पूछा था और दूसरा क्वरिचिता भवन क्या तुम जानते हो कहाँ परिचिता है अभी तुमसे मैं पूछता हूँ बताओ याज्ञम्क परिचित रहा <coughs> सहोवाचोवाच वैश्वगन वे ते तदयाजिवच्छ कोन्वश मेधयाजिनो गच्छती द्वांशत वे दैवरथान्या लोकस्त सम पृथिवी दिस्तावत्ति तं सम पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र पर तदवती क्षुर धारा यद मक्षिका पत्रन आकाशस्तान सुनो भूत वायवे प्रायछवायुरात्म्वा तमयत यधयाजिनो अभवन एव वै एव सयुम प्रशस तस्मा व्यक्िर्वायु समिर पुनर्मृतुंज ये एवं वेद तत् भुज्युलायनुपरराम या याज्ञ मलिका लेकिन उत्तर दिया पारीक्षिता कहाँ गया सोगछन भी ते तद यमया जी न गति अश्व्य करने वाले जहाँ जाते हैं वहीं गया ये जहाँ पारीक्षिता कहाँ गया ये प्रश्न क्या था कह जाते हैं तो क्या जहाँ असम थ करने वाले जाते हैं तो उसके बाद पूछा पारिचिता शब्द से असमिधया करने वाले है तो फिर असम असम धया करने वाले ही पारिचिता है तो कहाँ जाते हैं असमिधयाग करने वाले तो कौन असम धया जीरो दीदी तो उसको कहने के लिए पहले बताते हैं ये भुवन कोश बताते ब्रह्मांड भुवन कैसा है द्वा त्रिशतम वे देवरथ हे नि बत्तीस ही है अन्नानी देवरथ देवरथ है, है देवस्य सूर्य भगवान के रथ है सूर्य भगवान के रथ एक दिन में जितने देश परिमाण जाता है वो देवरथ अन्य हो गया अन्य एक दिन में अब बत्तीस गुण करना एक दिन में सूर्य भगवान जितने दूर जाते हैं इतने हो गया एक अन्य द्वा त्रिशत देवरथा उसके बत्तीस गुना हो जाएगा ये अहम लोक है ये लोग इतने गुना हो गया इतने परिमाण ये लोक है लोक में पर्वत गिरी लोक आलोक गिरि आदि सब व्याप्त होकर के है सारे ये लोक इतने हो गया जितने सूर्य एक दिन में जितने उनके गति है उनका रथ जितने घूमते उनके प्रकाश है उसकी बत्तीस गुना है ये लोक है तम समनतम इसके सार पृथ्वी द्विस्तावत परिता उसके उसकी पृथ्वी है ये पृथ्वी अलग है पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश स्वर्ग से मिला करके ये सारे ब्रह्मांड सब के चार तरफ पृथ्वी है ऐसे अंडे होते हैं अंदर प, तरल पदार्थ बाहर कठिन पदार्थ ये सारे ब्रह्मांड के सब ओर है पृथ्वी द्विस्तावत्त परिय परियी उसके दो गुण सब सब्र पृथ्वी है और उसके ब्रह्मांड के आभरण कोष कहा जाते हैं ताम कथ पृथ्वी समंतम पृथ्वीम पृथ्वी में समुद्र परिये थी और तो पृथ्वी के चार तरफ जल समुद्र जैसे दो गुणा और है तद्यवती क्षुर से धारा क्षूर के धारा जितने सूक्ष्म है यावत मक्षिकाया पत्रम मक्षि के पंख जितने पत्र है तावान्तरण आकाश ये मध्य में आकाश छिद्र इतना अंध है तान इंद्र सुपन्न भूत वायव्य प्रायश्चित <coughs> सुपन्न पक्षी होकर के इंद्र असमेध कर्म करते हैं अग्निचयन करते हैं वहाँ ही ऐसे सुपन्न पक्षी जिसे बनाते हैं तो उसी रास्ता में अग्निचयन करने पर जो उपासना करते हैं तो सुपन्न है ये अग्निचर विराट रूप करते हैं वो विराट रूप होकर के छिद्र के द्वारा वही विराट रूप है आत्मा ने वायु बा, बा, वाय प्राय सिद्ध वायु को दिया वायु अपने में रख करके तत्र अगम तो वहाँ पहुँचा दिया पहले वायु में है फिर वायु रखकर के वहाँ गया वहाँ पहुँचा दिया कहाँ पहुँचा दिया यम्यधयाजन अभवन जहाँ जहां जी थे अग्निचयन करने वाले वहां पहुंचा दिया इत एवं इव वै स वा प्रशंसा वायु की ही प्रशंसा की वायु लेकर वहां पहुंचा दिया तस्माद् रे वायुरेव रेव वायु समष्टि व्यष्टिवायु वायु समिवायु हे समिप्राण है ये व्यष्टि प्राण है समष्टि समष्टि प्राण हिरण्यगर हे सूत्र आत्मा है स वायु हे अप पुनर्मृत्युम जाती या एवं वेद इसे जो उपासना करता है जानता है पुनर्मृत्यु को जीत लेता है वो समष्टि सम्यक अनुगत हो कर के अरे व्यस्ति है व्यावृत रूप अलग अलग है अलग अलग होकर प्राण होता है समष्टि वायु ही होता है इस प्रकार जो उपासना करता है पुनर्मृत्यु को जीत लेता है बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा अपने प्रश्न का निर्णय हो जाने से भुजुर लाहे यानी उपरत हो गया अतः अतः अथ एनमुषस्तक्राण पप्रश याज्य होवाच यहासपुक्षा ब्रह्म यमा सर्वातरस्त मे व्याच्व्येत आत्मा सर्वातर कथमयाज्ञवल्यसर्वा येन प्राणिति सत <प्रानित> आत्मा सर्वांतरो सर्वातरों पानी सत आत्मा सर्वांतरो यो व्यानिति यनेन व्याति सत्मा सर्वातरोन उदानीति सत्मा सर्वातर ये सत्मा सर्वातर अथइन मुशस्थचक्र पुछा चक्रे याग्ञवल्य साक्षादपुरक्षा ब्रह्म ये आत्मा सर्वातर तम में आचक्षु जो साक्षात कहन से व्यवधान रही था अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्षात अपरक्षात का तो अपक्ष साक्षात अपरोक्ष है कोई व्यवधान नहीं दृष्टा का जो अपरक्ष है मुख्य है जैसे मनो ब्रह्म श्रोत्र ब्रह्म इत्यादि का ये तो ब्रह्म होता है गौण है श्रोत्रक ब्रह्म नाम ब्रह्म इत्यादि जो कहा गौण है ऐसा नहीं जो साक्षात व्यवधा व्यवधान नहीं तो अपक्ष है साक्षात मुख्य है मुख्य जो ब्रह्म है दृष्टा का अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो अपक्ष हो मुख्य हो ऐसा जो ब्रह्म है गौण ब्रह्म नहीं नाम ब्रह्म इतिपासित आकाश ब्रह्म इत्यादिश वह सब गौण ब्रह्म है वो नहीं अपक्ष मुख्य जो ब्रह्म है जो आत्मा सर्वांतर है जो अपरक्ष ब्रह्म है अपरक्षा अधिकार था अपरक्ष करना और वही आत्मा सर्वांतर जो अपरक्ष ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर तम दो नहीं प्रश्न जो अपरक्ष ब्रह्म और जो आत्मा दो के लिए कहते तम में क्यों नहीं तव को चाहिए तो दोनों की व्याख्या करो दो नहीं जो अपरक्ष ब्रह्म वही आत्मा सर्वान्तर सबके अंतर रहने वाले जो आत्मा उसको बताओ तो एक एक व्यष्टि हम नहीं पूछते जो सब के अंदर आत्मा है जो अपरक्ष मुख्य ब्रह्म है उसकी व्याख्या मुझे करो आत्मा शब्द है व्यापक करते प्रत्येक आत्मा सब के अंदर है तो प्रसिद्ध जो आत्मा वो आत्मा मुझे स्पष्ट बताओ साहब जैसे करे गो को दिखा देते गौ है गो ये महिष है इस प्रकार स्पष्ट बताओ तो ये कहा उत्तर दिया ये आत्मा सर्वांतर यही तुम्हारे आत्मा ही सर्वांतर तो ये तुम्हारा अपना सर्वांतर कहन से क्या है मेरा आत्मा कौन है यहाँ पिंड है पिंड के अंदर सूक्ष्म कार्य कर्ण संगाते हैं, और बहुत उसमें प्राण आदि बहुत कुछ है प्राण चेष्टा करते तो इनमें से कौन सर्वान्तर है कौन सा आत्मा है का कथम आज्ञा बढ़ के सर्वांतर इनमें बहुत है सर्वांतर कौन इनमें से है तो उसका उत्तर यह प्राणे न जो प्राण से प्राण व्यापार करता है यही तुम्हारे आत्मा है सर्वांतर जो तुम्हारे आत्मा प्रत्येक आत्मा वही सर्वांतर जो प्राण से प्राणित करता तो प्राण का भी व्यापार करने वाले प्राण जिसको विषय नहीं करता है प्राण का जो प्राण है वही तुम्हारे आत्मा सर्वांतर यो अपान है ना अपानित ही अपान के द्वारा भी व्यापार करता है अपान स्वयं व्यापार नहीं करता है यो प्राण अपान जिसके द्वारा व्यापृत होते हैं है, ये अपान अपानिति ब्यान व्यनिति और उदान उदानिति प्राण अपान व्यान उदान आदि जितने हैं ये सब का चेष्टा कराने वाला शरीर में प्राण अपनादि की चेष्टा होती है जैसे लकड़ी के यंत्र बना करके क्रिया उसमें नचाते खिलौना को यंत्र चलता चलाते कोई चेतना रह करके चलाता है ये प्राण अपान बयान आदि व्यापार जिसके कारण होते हैं व्यापार वही आत्मा है तुम्हारा सर्वांतर है प्राण अपान बयान आदि जड़ में वायु में व्यापार होता है वो व्यापार कराने वाला जिसके कारण ये जड़ में भी व्यापार होता है वही तुम्हारा आत्मा है और वही आत्मा सर्वांतर है तो कार्यकरण संघात जितने हैं व्यापार में होता है उनसे विलक्षण है उनको व्यापार में लगाने वाला जिसके जिसकी सत्ता से जिसके सन्निधि से ही ये जड़ में व्यापार होता है वही आत्मा है और वही सर्वांतर है परिचिन नहीं है सौ वाचस्तक्रायणों यथा विभ्रियासौ गौरसा वस्वित एवमे तद्य उपदिष्ट यद साक्षात् अक्षाद ब्रम्हो ये आत्मा सर्वातरस्थ में आचख्य ही सत्मा सर्वातर कथमयाज्ञवल्कसर्वातर न दृष्टिर्द्रष्टारश्येरन श्रुते श्रोता श्रृणुया न मतिता न विज्ञातिर्ज्ञाता जानीया ये सत आत्मा सर्वांतरो सर्वांतर विज्ञा विज्ञानि अतो तत् होंसस्तक्राण उपर राम उस चाक्र ने कहा गो क्या है अशो क्या है मैं बताऊंगा बुला कर ले लिया मैं सुनूं जो चलता है वो गाय है और जो दौड़ता है वो अश्व है ये क्या है इतना तो पहले बता देना था चलता है गो है चलता है गो क्या हाथी भी चलता है दौड़ता है कुत्ता भी तो दौड़ता है तो कहा अशो गो अशो अश्व जो चलता है वो गौ है जो दौड़ता है अश्व है यही सही उत तुम्हारा है ये कथन जो आत्मा सर्वांतर इसको ठीक ठीक बताओ जानते हो तो ये गो तृष्णा के कारण छड़ करता तो हमको सब आता है गो लेने की इच्छा से नहीं जानतो जानतो से ठीक ठीक बताओ यदेव यद साक्षात अपरुक्षात ब्रह्म तद यत्मा सर्वान्तर तुम में ब्या सक्षो जैसे श्रृंगार पकड़ा करके देखो ये गौ है पकड़ पकड़कर देखो ये अशोक है यही सब बताओ सर्वांतर आत्मा कौन है इसलिए ये छलना कपट छोड़ करके गो तृष्णा के कारण यदे वाक्षात अपरिक्षात ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर वो मुझे बताओ याज्ञावल कहते ये सत्य आत्मा सर्वांतर है तुम्हारे आत्मा ही सर्वांतर है जैसे सिंगा पकड़ कहते तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है और क्या है यार खतम याज्ञा वल के सर्वांतर हो किसको लेना है कोई देह को भी आत्मा मानते हैं कोई इंद्रिय को कोई मन को कोई प्राण को कोई बुद्धि को ये कौन सा सर्वांतर इससे विलक्षण हो तो वो कौन है यदि देहादि से विलक्षण कार्य संज्ञा से विलक्षण एक आत्मा है वो कौन है देखाओ स्पष्ट उस करके उसको कैसे हम देखें जाने कथम याज्ञ का तो सर्वांतर कहते तो ये तो दृष्टि का दृष्टा है तुमको जो ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान अर्ष ज्ञान होता है ये दृष्टि उसको भी जानने वाला उसको भी देखने वाला उसको प्रकाश करने वाले घट ज्ञान के द्वारा घट का प्रकाश होता है घट ज्ञान हुआ रूप ज्ञान रस ज्ञान आपको होता है उसके द्वारा घटपट रूप आदि का प्रकाश होता है किंतु ज्ञान को प्रकाश करने वाला ही तुम्हारा आत्मा है ज्ञान होने के बाद तुमको मालूम होते घट ज्ञान हुआ कभी संशय नहीं होता है घट में देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ ये जो दृष्टि का दृष्टा है वो आत्मा तो उसको देखाओ कहते उसको नहीं देख सकते तुम ना दृष्टि दृष्टारमपश्चि ही दृष्टि का जो दृष्टा है उसको नहीं देख सकते हो इसी प्रकार दर्शन श्रवण चक्ष इंद्रजन्य ज्ञान को दृष्टि शब्द से लेना श्रवण इंद्रजन्य ज्ञान को श्रुति शब्द से लेना मनन से मति लेना बुद्धि से विज्ञाति लेना ये दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति कह करके जितने इंद्रियजन्य ज्ञान है अंतकर्ण वृत्ति है मन में जो मन संकल्पिकल्प वृत्ति है बुद्धि जो विज्ञाति है ज्ञान है ये जो अंतकर्ण वृत्ति रूप ज्ञान है उनका जो साक्षी उनको जो प्रकाश करता है उसको तुम तो नहीं जान सकते हो नहीं देख सकते हो दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते हो श्रुति के श्रोता श्रवण इंद्रियजन्य जो अंतकर्ण वृत्ति है वो ज्ञान है उसको श्रुति शब्द से कहा श्रुति के श्रोता उसको सुनने वाला को नहीं सुन सकते हो मत्ति के मंता मनन वृत्ति है तो अंतकर्ण में उसको मनन करने वाला उसको प्रकाश करने वाले मनन मत्ति को प्रकाश करने वाले को तुम तो मन के द्वारा नहीं जान सकते हो विज्ञात जो निश्चयात्मिक वृत्ति उसको प्रकाश करने वाले को विज्ञाता कहा विज्ञात ये निश्चयात्मिक बुद्धि वृत्ति को प्रकाश करने वाले विज्ञाता उसको फिर ज्ञान से तुम नहीं जान सकते हो तो बुद्धि को प्रकाश करने वाला है उसको बुद्धि से कैसे जानोगे जो विज्ञानी बुद्धि है निश्चयात्मिक बुद्धि है उसको जो प्रकाश करता है उसको तुम तो ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हो इसलिए किसको द्वारा तुम जानोगे तो मैं व्याचक्य दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते हो तो इसलिए हे सत आत्मा सर्वान्तर तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है ह तो अन्य आत्मा से अतिरिक्त सब आरत है आरती गृहित सब अनित्य है सब दुख देने वाले सब अनित है सब मिथ्या है एक तुम्हारा आत्मा ही सत्य और कुछ नहीं सब मिथ्या है तत् तो है उस सस्तृस चक्रायण उपर राम उसस चक्रायण समझ लिया ये तो अकम्प है बहुत जानता है इसलिए इसको हरा नहीं सत्य चुप हो गया अतः अथन काहुल कौशित केप्र या छम्ल्क्य उच यदेव साक्षाद पर ब्रह्म ह आत्मा सर्वातरस्त मे व्याच्योते सत आत्मा सर्वातर कतम याज्ञवल्कसर्वांतर पिपासे पिपाशे शोक जरा मृत्युमतेति वेतम आत्मानं विदिव ब्राह्मणः पुत्रे लोके शोक शणई वीत्थ भिक्षाचर्य चरती यो पुत्रेषण वित्ते विषण या वित्ते विषण लोके लोक उभय हेते एव शस्म ब्राह्मण पांडित्य निर्द बाल्ये नीत बाल्यिच च मुनिरमन च मुनि च मौन चीद्याथ ब्राह्मण सब सब्राह्मण कें सियान सैत्न ईदृश एववा तो अतः तत्ोलौशतक उपर राम पूछा कुशित के संबोधन करके यद साक्षात् ब्रह्म यद एवकहन से जो प्रश्न पहले उसी को ही ये पूछते दूसरा नहीं ये अलग नहीं पहला प्रश्न था उस्थ चक्रायण का यहाँ कहल कौशित के उस्थ चक्रायण का प्रश्न कहोल कौशित्य का प्रश्न दोनों का विषय साक्षात अपरि एक है ये कोई अलग विषय का प्रश्न नहीं उसी का है प्रथम प्रश्न के तरह उत्तर हो गया कोई व्यतिरित देह कार्यकर्ण संघात से अलग है दृष्टि का दृष्टा जिसको ज्ञान इंद्र के द्वारा दर्शन के द्वारा नहीं प्रकाश कर सकते दृष्टि सके दृष्टिश्रुतिमत्यादि ज्ञान का जो प्रकाशक है उसको ज्ञान के द्वारा प्रकाश नहीं, नहीं कर सकते है कार्यकर्ण संघात से अतिरिक्त आत्मा वही सत्य है और नित्य है बाकी सब आर्त है विनाशी है ये अतिरिक्त इतने सिद्ध हो गया किंतु यहाँ जो दूसरा प्रश्न का उत्तर में ये कहेंगे आत्मा में विशेष कहेंगे क्षुत पिपाशादी धर्म रहित आत्मा शुद्ध है ये बताएंगे तो प्रथम प्रश्न के द्वारा खाली संभव है एक अतिरिक्त है इतने सिद्ध हो जाएगा उसके बाद इसमें उसका विशेष धर्म कहेंगे यदे वह साक्षात् ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर वो मुझे व्यासक बताओ फिर उत्तर है ये सत्य आत्मा सर्वांतर तुम्हारा आत्मा ही सर्वांतर है तो कौतम है आज्ञा बोल कर सर्वांतर वो कौन है इनमें से आत्मा कौन है जो सर्वांतर हो? क्या यो असनाया पिपासे से शोकम ओहम जरा मृत्युम अत्येति ये छे उर्मी कहे जाते हैं क्षुधा असनाया क्षुधा और प्यास क्षुधा तृष्णा ये प्राण के धर्म इसको अतिक्रम करता है वो धर्म आत्मा में नहीं है शोक मोह है शोक होता है इष्ट इष्टवियोग से अनिष्ट प्राप्त होने पर मन में दुख शोक होता है मोह होता है भ्रम ये दोनों मन का धर्म है इसको अतिक्रम करता है अर्थात उसमें आत्मा में क्षुधा पिपा सा नहीं शोक मोह भी नहीं अंतकरण का धर्म है प्राण का धर्म है और जराम। थी। जरा मृत्युमतिथि जरा वृद्धावस्था और मृत्यु ये शरीर का धर्म है शरीर का धर्म को अतिक्रम करता है का अर्थ आत्मा में नहीं है शरीर का धर्म जरा मृत्यु नहीं मन का धर्म शोक मोह नहीं और प्राण का धर्म क्षुत पिपासा भी, भी नहीं है इसी के साथ प्राण के साथ मन के साथ देह के साथ तादात्म्य अध्यास भ्रांति होने के कारण ये आत्मा में आरोप करते, है। करते हैं मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ शोक करता है मोह जरा बूढ़ा हो गया मर जाऊँगा अमुक मर गया बूढ़ा ये सब जितने होता है अन्योन्याध्यास अंतकर्ण के साथ देह के साथ प्राणी के साथ एकत्व एकत्वाध्यास होने के कारण उनके धर्म धर्मी के एकत्वाध्यास होने पर धर्मों का आरोप होता है प्राण के धर्म आत्मा में आर्पित होता है माने के धर्म शोक मोहात्मा में आर्पित होता है शर्य के धर्म जरा मृत्यु इसको अतिक्रम करने वाले उसे विलक्षण शुद्ध आत्मा है एतम वे तम विदित्वा, जो आत्मा है अपरुष ब्रह्म है इसे आत्मा को विदित्वा जान करके तम आत्मा विदित्वा ब्राह्मण पुत्रे शनाश वित्ते शनाश्च लोके शायस् वित्ताय पुत्र की इच्छा धन की इच्छा लोक की इच्छा ये दो सब इच्छा को छोड़ कर वित क्रम ने उठाया सामान्य लोग तो इच्छा करते हैं उसे उठकर करके इच्छा का त्याग करके ये संन्यास है मुख्य संन्यास का ही तात्पर्य पुत्र शिष्य की इच्छा धन की इच्छा और लोक की इच्छा धन से कर्म करेगा तो लोक प्राप्ति होगी स्वर्गा ब्रह्म लोक की इच्छा और लोक में भी लोकवास लोक हमें अच्छा कहे इसको छोड़कर के भिक्षाचर्यम चरंती भिक्षा टन करते हैं ये संन्यास है भिक्षा टन करना कुछ संग्रह नहीं भिक्षा भोजन करके बाकी वेदांत श्रवण मनन दिध्यासना ये जो ऐसना है ऐसणा का त्याग करना है ऐसा के विवाह करते या हे वह पुत्र सा वित्तीय पुत्र की इच्छा धन की इच्छा दोनों के एक कहा एक नहीं है तभी तो पुत्र की इच्छा करते पुत्र ने व अयम लोक जय इस लोग जय प्राप्ति का साधन पुत्र है और धन से कर्म करेगा तो कर्मणा पितृलोक प्राप्ति का साधन तो फल साधनत्व तो दोनों में बराबर है पुत्र में और वित्त में ये लोकफल साधनत्व तो समान होने से जो पुत्रेश्तेषणा है या वित्तेषण सा दोनों ही साधन की इच्छा है लोक प्राप्ति लोक साधन की इच्छा है उभये तो ऐसा बहत दोनों ही ऐसा है तस्माद ब्राह्मण पांडित निर्विद्य बाल्य न तिष्ठा से इस साध्य साधन भेद से दोनों हो गया उभय अच्छा ये जो पहले हो गया या पुत्रेषणा सा बिटेषना, या बीतेषणा सा लोकेष्णा यहाँ बीच में आ गया जो वित्तेषणा है वो लोकेषणा लोक हो गया साध्य विषय की इच्छा पुत्रेषणा बीतेषणा है साधन की इच्छा है तो साधन की इच्छा किसके लिए साध्य प्राप्ति के लिए इसे जो लोकेषणा वित्तना एक हो गया धन पुत्र की सा लोक प्राप्ति के लिए तो लोकेशणा बीतेषण हो गया दोनों एक ही है साध्य साधन में से दो अलग अलग हो ब्राह्मण पांडित्य में निर्विध्य बाल्य ने तिष्ठाश्रित पांडित्यों को निशेषण विद्युता प्राप्त करके बाल्य ने तिष्टात यहाँ संन्यास के लिए ब्राह्मण पुत्रेश बीतेषणा से त्याग करने के लिए कहा ब्राह्मणा कहने से भगवान भाषिका ने यह भाष्य में कह दिया ब्राह्मणा में अधिकार वित्था ने अथ ब्राह्मण ये ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है इसी वाक्य को ले करके जो दंडी परंपरा है वो कहते ब्राह्मण ही अधिकारी है ब्राह्मणों को ही संन्यास देते अन्य को नहीं है भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहा वहाँ सुरेश्वाचार्य भारतीकार ने कहा ये पहले का तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विविधि सन्ती यज्ञन न न तपसा वहाँ जो ब्राह्मण पद आया वहाँ भगवान भास्कर ने कहा है ये उपलक्षण है तीनों वर्ण का विविध ज्ञान की इच्छा उसके लिए यज्ञ दान तप करने पर ज्ञान की इच्छा होगी ब्राह्मण छत्रवेश तीनों को लिया गया यहाँ ब्राह्मणों का अर्थ केवल ब्राह्मण क्या संन्यासी के लिए उनका अभिप्राय जो मानते हैं तो विदिशा के लिए सबका अधिकार है जिज्ञासा हो सकती है और जिज्ञासा होने के बाद वेदांत श्रवण करेंगे मनुष्य सबका ऐसा त्याग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किंतु जो लिंगस ब्राह्मण धर्म लिंग दंड संन्यास विधिवत लिंग मतलब संन्यास लेना ब्राह्मण का अधिकार है ये ये मानते हैं सुरेशाचार्य ने कहा यदि यहाँ भी ब्राह्मण का अर्थ उपलक्षण कर देंगे तो तीनों वर्ण का हो जाएगा अधिकारी विशेष से ज्ञान आय ब्राह्मण ग्रह न संन्यास विधिस्मात् क्षत्रिय वैश्य हो अधिकारी विशेष का ज्ञान के लिए विशेष अधिकारी ब्राह्मण ग्रहण किया क्योंकि श्रुति में क्षत्रिय वैश्य का संन्यास विधान नहीं है ऐसे एक श्लोक में वार्तिका ने कहा फिर आगे कहते यदि इसी ब्राह्मण शब्द का अर्थ उपलक्षण कर देंगे तो तीनों का हो जाएगा त्रयाणाम अभिशेषण संन्यासूय श्रुतौ यद उपलक्षणार्थम स ब्राह्मण ग्रहणम तदा यदि यहाँ ब्राह्मणों का उपलक्षण मानेंगे तो ब्राह्मण चतुर्यश्य तीनों का लेंगे तो तीनों का सन्यास हो जाएगा इसी प्रकार ले करके परमहंस अपने कलाशास में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को संन्यास देते हैं और एक मत है यदि ज्ञान हो जाए तो उसके लिए कोई अधिकार का विचार नहीं है सर्व सर्वाधिकार विच्छेदी दुपेयते कुतो अधिकार नियमों व्युत्थानी क्रियते भलात्व सर्व अधिकार को उच्छेद करने वाले आत्मज्ञान यदि मान दिया हो गया तो फिर अधिकार नियम संन्यास के लिए क्या करना ज्ञान हो जाए तो तो विद्वत्त संन्यास के लिए अधिकार है चतुर्यचय का और विविधा सन्यासी के लिए ब्राह्मण का ये भी कोई समाधान करते हैं तो इसमें सब विचार चलता है और ब्राह्मण से व विशेषत अधिकार सर्वत्यागे न ब्रह्म विद्याम ऐसा भी पहले कहा मुंडो को पिषद ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्त्य कृत्य कृत्यन ये भी ब्राह्मण शब्द से विशेष अधिकार कहा सन्यास के लिए तो इसके ऊपर विचार विभिन्न प्रकार है तो ब्राह्मण ग्रहण करने से भगवान भाष्यकार ने ब्राह्मण का अधिकार ऐसा कहा और बातिकारिक अभिप्राय से तैबिकों का अधिकार है अभी इसमें है ब्रा, पांडित्यम निर्विद्य का ब्राह्मण ब्रह्मविद पांडित्यम निर्विद्य पंडित भाव को प्राप्त करके पांडित्य शास्त्र से श्रवण करके जो आत्मा का ज्ञान पांडित्य हुआ उसको निर्विध्य कहते निशेष प्राप्त करके पूरा पूरा निरवशेष पूरा प्राप्त करके आचार्य से आगमन से सब श्रवण करके पूरा पूरा पांडित्य कब होता है भगवान भाष्यकार कहते ऐसा भी वित्ता ऐसा वित्थान अवसान व ही पांडित्यम शास्त्र श्रवण करते करते पूरा इच्छा का त्याग हो जाए तो पांडित्य हुआ शब्द रट लिया पांडित्य नहीं पढ पढ़ लिया कथा कर लिया, ये पांडित्य नहीं भगवान भाष्यकार कहते पांडित्य कवत तक ऐसना ऐसणा बिथान अवसान में पांडित्यम पांडित्यों ही ऐसणा वित्थान में ही समाप्त है श्रवण तब तक तो ना जब तक पूरा ऐसना त्याग कर ले ऐसणा तिरस्कार से ही ऐसणा का तिरस्कार ना है अरे फैसणा रखेंगे दोनों का विरुद्ध है इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करके आत्मविशय पांडित्य नहीं हो सकता है भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा अतिरस्कृत्य न ही से पांडित्य उद्भव इति आत्मज्ञान विहित ऐसा व्यत्थान जब पांडित्यम निर्विध्य कहा गया है आत्मज्ञान संपूर्ण प्राप्त करके इसके द्वारा विधान होता है ऐसा का त्याग ऐसा त्याग करके ये पांडित्य निर्विद वहां तक तो करते हैं पूरा त्याग होने के बाद ऐसा भी वित्ताय फिर बाल्य न पूरा इच्छाओं का त्याग कर दिया शास्त्र श्रवण करते करते शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया पूरा इच्छाओं का त्याग करने के बाद बाल्य न तिष्ठा से बाल्य है बाल से भाव ज्ञान बल भाव ये बेचारा क्या बाल्य जैसे बच्चा खड़े-खड़े मुत है कुछ खा लेता है ऐसे ही करना चाहिए ऐसा नहीं ऐसे कुछ नहीं किंतु ज्ञान बल भाव ज्ञान बलभाव क्या है ज्ञान बल भावे है इस प्रकार तो आत्म विद्या से विषय दृष्टि का तिरस्कार आत्म ज्ञान होने पर संस्कार के कारण विषय दृष्टि होती है ऐसा ना नहीं विचार करते सब ठीक है वासना नहीं तो भी इंद्रिया मन की प्रवृत्ति होती विषय को तो आत्म विद्या से अशेष विषय दृष्टि तिरस्कार ये बार बल ना यम आत्मा बल ही ने न लभ्य कहा विष्त दृष्टि का तिरस्कार करना पूरा पूरा यही बल इस बल से ही रहे बाल्य ने तिष्ठाश्रित तो आत्मना बिंदत् वीरियम जो कहा गया आत्मा ही ज्ञान से इसी बाल्य प्राप्त होता है उसके बाद बाल्य ने तिष्ठाश्रित बाल्य और पांडित्य दोनों होने के बाद फिर मौन होता है निधि करके साक्षात्कार करेगा तो पहले ये चाहिए ऐसा तिरस्कार और बाल्य ने तिष्ठा सिद्ध पांडित्यम निर्विद्य बाल्य ने तिष्ठा तो बाल्यम से पांडित्यम से निर्विद्य बाल्य और पांडित्य शास्त्र ज्ञान हो गया ऐसा ऐषणा का तिरस, तिरस्कार हो गया ऐसा का त्याग और विषय दृष्टि तिरस्कार हो गया अथ मुनि तब मुनि होता है यो मुनि हो गया मुनि के धर्म मौनंंच अमौनच अमौन हो गया बाल्य पांडित्य मौन हो गया निधिध्यासन करके निर्विद्य अर्थ ब्राह्मण तो साक्षात्कार हो जाता है मुनि मनन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब ब्राह्मण होता है ये ब्राह्मण होता है मुख्य ब्राह्मण ये कर्म करने के लिए ब्राह्मण नहीं जाति ब्राह्मण जो अधिकारी कर्मादि के अलग ये ब्राह्मण है वस्तुतः ब्रह्म को भी ब्राह्मण कहते हैं सर्वत्र ब्राह्मण शब्द का तो ब्रह्म नहीं है पहले भी ब्राह्मणों कहा पुत्रषण वित्तना त्याग करने के लिए वो जाति ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण है जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मुख्य ब्राह्मण ये हो गया वो सब ब्राह्मण के न ये ब्राह्मण किससे होगा और यज्ञपुतों के तिरस्कार कर दिया मुंडन होकर के काशा वस्त्र बन को बैठा है ब्राह्मण कैसे होगा क्या उसका ब्राह्मण का धर्म है ये न सी दृष और जैसा भी हो वह ब्राह्मण ही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अत अथा आर्थ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्म ब्रह्मस्वरूप है और बाकी जितने सब आर्त विनाशी है, है सब दुख देने वाले तत् तो कहल कौशित के उपरत हो गया ये ब्राह्मणी अवस्था कहकर के जो कहा नरण जैसा भी हो वो ब्राह्मण है जैसा भी हो ब्राह्मण का यह अब अर्थ नहीं कि जो भी अवरण मन इच्छा करे भगवान भास्कर यहाँ कहते हैं ये न कि न चरण ने जो कहा ए ब्रह्म ब्राह्मण अवस्था ज्ञानी की स्तुति के लिए न कि चरण अनादर कि अपनी इच्छा से जो चाहे कर ले ये अभिप्राय नहीं है ये क्षुत पिपासा सादी अतीत आत्मस्वरूप है उस रूप से उसको छोड़ बाकी सब जितने आरत है विनाश है आरती से गृहीत सब जैसे स्वप्न में दिखता है माया मरीचि जल है इसी प्रकार सब मिथ्या है आत्मा केवल नित्य मुक्त है ऐसे उपदेश करने पर कौशित के कहोल उपरत हो गया उसके बाद गार्गी अथ हेनम गार्गी वाचक नविप प्रच याज्ञवल्क सर्वम यदिद च चुत च कस्न् खलु आपओताश्च प्रोताश्चे वायु वायु गागी कस्म खुँ वायुत प्रोतचे अंतरीक्षोकेशु गाराईति कस्म खलु अंतरीक्षोका हुता प्रोताश्चे गोकेशु गाराई थी कस्ं खुँ गोकाउता प्रोताशेती आदित्यलोकेशु गाराईति कस्म खलु आदित्यलोका उतताश प्रोताश्चे चंद्रलोकेशु गाराती कस्न् खलु चंद्रलोका उताश्च प्रोताश्य नक्षत्रोकेश गारगी कस्म खलु नक्षत्रलोकताच प्रोताशे देवोकेश गारगीन खलु देलोका उता प्रोताशे इंद्रलोकेश गारगी खलु इंद्रलोका उता प्रोता से प्रजापतिलोकेश गारगीन् खुँ प्रजापतिलोका उताश प्रोता से ब्रह्म लोकेश गारगी खुँ ब्रह्म लोका उत प्रता से सहो वाच गार्गी माँति प्राक्षीर मातिमूर्धाप अति प्रश्न देवताम अति पृछसी गार्गी माँ अति प्राक्षर तथो गार्गी वाचक नाम पूछते गया पूछते गई पूछते पूछते फिर ये आज्ञा मुक सतर्क कर दिया नहीं तो सिर गिर जाएगा पूछा वाचक की, बच्चक्न की दुई है गार्गी पूछा वो सब ब्राह्मण की सभा है उसमें पंडितों लोगों अन्य लोगों सब यज्ञ देखने के लाते आते हैं थे। तो ये कोई थी गार्गी वो सब शास्त्र ब्राह्मण इस सभा में उपस्थित होकर के सुन रखा है सुन सुन करके भी बहुत लोग समझ लेते हैं और पुराण आदि पढ़ करके भी जान लेती है तो पूछा है आज्ञा बल्कि यदिदम सर्वम ओ अपु च प्रोतम च जल में सब आश्रित तो ओत प्रत होकर के तो जल किसमें ओत तो प्रत है आप अकम उश्च प्रताश वो तो पुर्वत का अर्थ करते जैसे पट्ट में दीर्घ और प्रस्त लंबे चौड़े तंतु है लंबे को वो तो कहेंगे तो ये पुरोत् कहेंगे और लंबे को पुरोत्ते तो इसको वो कहो जैसे तंतु सब ओत प्रोत होकर के है में ये सब कुछ आश्रित है जल में सब कुछ आश्रित है जल में सारा पृथ्वी समुद्र में लीन हो जाते हैं जल में सब आश्रित है जल उपस्तक पृथ्वी के भी जल है जल किसमें उत्प्रत है कहा वायु में है तो वायु किसमें उत्प्रत है आकाश में कहा आकाश किसमें अंतरिक्ष किसमें उत्प्रत है गंधर्वलोक में गंधर्व लोक उत्तप्रत किसमें है आदित्य लोक में और आदित्य लोक किसमें आश्रित है, है चंद्र लोक में ये चंद्रलोक अलग है ये जो चंद्र दिखता है पितृलोक ये चंद्र आदित्य के बाद प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग में जाने वाले तो चंद्र लोक किसमें उत्प्रत है नक्षत्रोकेशु नक्षत्रलोक और उपरहे कस्म खालु नक्षत्रलोक उत प्रत कहा देवोकेशु स्वर्ग देलोक में आ देवोक किस्मत प्रतःह इंद्रलोके मु इंद्रलोक में आश्रित है इंद्रलोक प्रत प्रजापति लोक में प्रजापतिलोक किस्मत प्रतः ब्रह्म लोक में ये ब्रह्म लोक में सौ उत प्रतः कस्मु खालू ब्रह्म लोक तो माती प्रक्षी अति प्रश्न नहीं करो जब ब्रह्मलोक का आश्रय तो मुझसे हो ब्रह्मलोक लोग पहले जानना कठिन है आगे उसके आरंभ जानने के लिए उसको तो आगम से शिष्यत्वन गुरु से जानना होता है ऐसा नहीं कि प्रश्न उत्तर करके ज्ञान हो जाएगा ऐसे प्रश्न उत्तर से नहीं जिसको आस आगम से प्रश्न करना चाहिए विधिवत शिष्यत्व उपस्थित होकर के शास्त्रार्थ में प्रश्न करना और ज्ञान के लिए प्रश्न करना इसमें भेद है यदि शास्त्रार्थ में प्रश्न करते किसको हराने के लिए अपने को ज्ञान होना चाहिए तो प्रश्न करो यदि वो नहीं बता पाए तो तुमको भी उत्तर देना पड़ेगा ये तुमको मालूम नहीं है तो दूसरे को हराने के लिए प्रश्न करने का अधिकार नहीं है शास्त्रार्थ में हराने के प्रश्न करना और अपने को मालूम नहीं खाली पूछते जाना चाहिए श्लोक में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे उत्तर देने के पैर और ही प्रश्न करेंगे वो कुछ कहता है फिर और के प्रश्न करेंगे बड़े बड़े प्रश्न करके डरा देंगे कोई पूछेगा ये प्रश्न का उत्तर बताओ फिर कहीं इसका उत्तर फेर तो और के पूछे ऐसे लोग में करते हैं कोई सामान्य लघु पढ़ने वाला काशी में जाएगा उसको दो तीन चार प्रश्न कर देंगे वो डर जाएगा सुना नहीं कुछ तो ये नहीं है प्रश्न करे तो उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए नहीं तो मालूम नहीं है जानने की इच्छा है तो शिष्यत्व ने जाकर स्वर्ण स्पर्श करके समर्पण होकर के सेवा करो प्रश्न करो जानो ये नहीं कि ऐसे शास्त्रार्थी प्रश्न कर लेना तो जिसको तुम शिष्यत्व ना आगमन से जानना है तुम्हें ऐसे प्रश्न करके जानना चाहते हो इसको कहते अति प्रश्न आचार विधि का उल्लंघन करे इसे प्रश्न कर तो ऐसे उल्लंघन करेगा तो अति प्रश्न नहीं करो माँ तूर्धा व्यापत तो नहीं तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा ऐसा नहीं करो तुम्हारा शरीर नहीं गिरे अति प्रश्न जो है देवता उसके लिए तुम प्रश्न कर रहे हो जिसको आगमन से जानना है ऐसे आप तो प्रश्न नहीं करो तो गार्गी वाचक में उप्रोत हो गई जल पहले प्रश्न किया आप किसमें उत्प्रोत है तो वायु कह दिया जल का कारण अग्नि कहना चाहिए वायु कह दिया तो अग्नि को भी अंतर्भाव करना अग्नि है पार्थिव अग्नि का नाम इसलिए नहीं लिया अग्नि पार्थिव ईंधन जल ईंधन को आश्रय करके ही रहती है अग्नि स्वतंत्र नहीं होती है इसलिए उसका आश्रय अग्नि नहीं कहा अग्नि कभी देखा है किसने अग्नि देखा अग्नि आप देखते हो ना पार्थिव ईंधन नहीं हो वायु ईंधन नहीं, नहीं हो जल ईंधन नहीं हो केवल अग्नि दिखती इंधन विशिष्ट आश्रित होकर के इसे स्वयं किसी में आश्रित होकर अग्नि रहने से उसको आश्रय रूप से नहीं कह करके वायु को कहा तो इस प्रकार वायु उसमें आकाश इत्यादि कह करके पूरा सब का आश्रय हो गया अंत में ब्रह्म लोक के लिए प्रश्न किया था ब्रह्म लोक किसी में तभी उसका उत्तर नहीं हुआ आगे उसके लिए प्रश्न है अतः न उद्दालकारुणिप्र छ याज्ञ वल्कित हुआ च मद्रेशम पतंजल का गृहेश यज्ञना भार् गवृता तम पृछा मुकोशी सोब्रवीति कबंध आथर्वणी स्वब्रवीति पतंजल काव्यिकाश्च व्यत्थनुत का सूत्रम येनायंच लोक पत पर लुक सर्वाणी भूता संदृती स्वब्रवीति पतंजल काव्यो नाह तद्भवन्वेती स्व्रवीति पतंजल काव्यजिकाश्च वेत्थनु तम का तम्तरयाम च लोक परमचलोक सर्वाणी चूतानी अंतरों यमती स्वब्रवीति पतंजल काव्य नाहम तम भगवान वेदेती स्वब्रवृति पतंजल काव्यजिकाश्च योगे तथाव्य सूत्र विद्यामीनि सब्रह्मवीद स लोक विति सदेवीति सवेद वेद विति सभूत सात्मति सर्वेदि तेभ्यो ब्रवीत तदम वेद तच्चेजवल सूत्रम विद्वांस्त चाया ब्रह्म गुदजसे मुर्धा तेपतिशती वेदवाहंगौतमत सूत्रम तं चायामीण युवाइद कचिद ब्रूियाेदेति यथात्थ तथा ब्रूहि उद्दालक अरुणी पूछा अरुण का पुत्र अरुणी हे उद्दालक है यज्ञ मलिक मद्र सुव शाम मध्र देश में हम जाकर वास करते थे पतंजल से काव्य से गृह पतंजल है गोत्र में उनके घर में रहते थे यज्ञ शास्त्र अध्ययन करने के लिए पतंजल है नाम है कपिगोत्र उत्पन्न है यज्ञ शास्त्र अध्ययन करते करते हुए उनके सा घर में रहे थे वास करते थे गुरुकुल में तस्य आशित भार्य गंधर्व गृहता गृहिता जो काव्य आचार्य है गुरु उनकी पत्नी गंधर्व गृहिता गंधर्व समय प्रविष्ट होता था तो कभी कभी गंधर्व आता था उनसे हमने पूछा तब में मौसी तुम कौन हो सोब्रवित में कबंध आथर बनी थी उसने हम कुछ पूछे क्या उसने पूछा स्व्रवित जो गंधर्व ने पूछा किसको पतंजल काव्यज्ञिकाश्च पतंजल काव्य हमारे आचार्य गुरु उनसे पूछा और यज्ञ शास्त्र पढ़ने वाला हम लोग जितने यागी से सबसे पूछा याज्ञिकाश्च वेत्थनुत्व क्वाप्य मुख्य रूप से काव्य गुरुए ये तत्सूत्र उस सूत्र को तुम जानते हो क्या कौन सा सूत्र ये न अं लोक पर लोक सर्वाणी चूतानी संदिग्धा इसलोक परलोक सारे भूत गुंथे गए आश्रित है जैसे सूत्र में माला पुष्प ग्रथन ग्रथित है इसी प्रकार से जिस सूत्र में ये इस्लोक परलोक सूत्र में तो धागा में माला पुष्प गुथन गुथते हैं किंतु ये ललोक परलोक और सारे भूत जिसमें आश्रित है वो सूत्र को तुम जानते हो क्या ऐसे प्रश्न करने पर काव्य हमारे गुरु ने का सो अभ्रभित काव्य काव्य ने कहा हम लोग को क्या उत्तर देंगे उनको तो नहीं आता था काव्य ने कहा ना हम था तो भगवान वेद हे भगवान मैं उसको नहीं जानता हूँ गुरुजी ने कहा स्वभ रि फिर वो कबंध ये गंधर्व ने पूछा कबंध अथर्वण ने पूछा पतंजलि काव्य से और याज्ञिक यज्ञ शास्त्र अध्ययन करने वाले सबको से वेथनु तम काव्य जो अंतर्यामी उसको तुम तो तो जानते हो अंतर्यामी कौन है जो के अंदर रहकर नियमन करता है इम्च लोकम परम च लोकम सर्वाणी च भूतानी यो अंतरोमय इसी लोक परलोक सारे भूतों को अंदर रह कर के जो नियमन करता है अंतर्यामी उसको जानते हो तो पतंजल काव्य ने कहा ना हम तो भगवान वेद उसको भी मैं नहीं जानता हूँ स्वभ्रविति पतंजल काव्यम याज्ञिकाश्च तो पतंजल काव्य याज्ञ सब सबसे कहा यो भाई तत्काव्य सूत्र विद्यात हे काव्य जो सूत्र पहले सब जिसमें गुथे हुए सब आश्रित है उसको जो जानता है और जो अंतर्यामी को जो जानता है एक प्रश्न सूत्र के लिए दूसरा अंतर्यामी के लिए एक सूत्र में सब कुछ गुथे गए है है अंतर्यामी सब के अंदर रहकर नियमन करने वाले ये दोनों को जो जानता है वो ब्रह्मविद है वही लोकवीति लोक जाने वाला लोक भीती देव बीति सारे देव को जाने वाला देव बीति अरे वेद अर्थ को जाने वाला वेद बीति है वही भूत को साहु प्राणियों को जानने वाला भूत भीती वही आत्मवीति वही सर्ववीति जो अंतर्यामी को और सूत्र को जानता है वही सर्वज्ञ वही ज्ञानी ब्रह्म है वो लोक वेद सब को जानता है तो तेभ्य तेभ्य श्रोतृभ्य जो काव्य और याज्ञिक हम लोग सब थे उनसे उन्होंने कहा किन्होंने कहा कि गंधर्व कबंध अथर्व ने कहा ते उनके उनसे जो श्रोता थे काव्य और याज्ञे का उनसे कहा उनसे हम भी थे उसमें अतहम वेद वो तद अहम बेदमी जानता हूँ क्योंकि वो जो कबंध है गंधर्व अथर्वण उन्होंने कहा सब बताया तत्ज्तम याज्ञमल के सूत्र में अविद्वान सूत्र है इसलोक परलोक सब गुथे गए उसको नहीं जानते हो और जो अंतर्यामी है सब के अंदर रहकर नियमन करने वाले उसको नहीं जानकर के अभिद्वान होते हुए ब्रह्म का भी उदजसे ब्रह्म के संपत्ति है उसको तुम ले लेते तो हो तो अन्याय है ब्रह्मिष्टपण स्वीकार कर ले लेते तो हो तो तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ जो मैं जानता हूँ उसको तो नहीं जाने के लेते तो, तो तुम ब्रह्मिष्ट कैसे हो तो ऐसा करोगे तो विपत्ति विपतिशती थी क्योंकि आज्ञा के ने की को डरा दिया तो गार्गी डर गई थी तो ये कहा हम गंधर्व से विद्या हमको प्राप्त हुई सामान्य नहीं है ये गंधर्व कौन से कहते यदि कहते खाली आचार्य से पढ़ा था तो यज्ञ बोल हम कोई कम आचार्य है क्या तुम्हारा आचार्य कोई बड़ा होगी इसलिए का आचार्यों को भी नहीं आता था वहाँ गंधर्व आकर के बताया ये गंधर्व से विद्या मुझे प्राप्त हुई ये विद्या सामान्य लोगों को कौन जान से होता है तुमको कहाँ से आता है कहाँ बताओगे अब तुम नहीं जानकर ब्रह्म के गोले तो, तो, तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा साब्यम से याज्ञ वेद वे अहम गौतम तूत्रम तम च अंतर्याम हे गौतम मैं जानता ही ये सूत्र और को जानता हूँ बोला <laughs> बुलाइए तो कोई भी कह देगा मैं जानता हूं जानता हूं यो भाई दम कसिदा था सामान्य व्यक्ति कोई कहता हाँ हम कमा लो हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जगह कहेंगे वेद भेदी कोई भी कह सकता मैं जानता हूं मैं जानता हूं वेद दबेद जानते हो तो जैसे जानते हो बताओ वो सूत्र क्या है अंतर्य क्या बताओ नहीं तो कोई भी कह देगा हम जानते हैं हम जानते हैं कोई आकर कहा पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़े हम व्याकरण पढ़ लिया न्याय हाँ पढ़ लिया तो फिर पूछा अरे इसका थोड़ा मैं भूल गया फिर आ गया तो ऐसा पृथ्वी के लक्षण बताओ ना पृथ्वी के लक्षण स्वामी मैं बताता हूँ थोड़ी देर स्वामी ये तो अभी भूल गया हाँ <laughs> ये तो व्याकरण से पूछो हाँ व्याकरण पूछी व्याकरण पूछने का तो बता नहीं ये भूल गया फिर जो जो पूछा सब कहा भूल गया सब अभी समय नहीं बताया सब पढ़ा हो स्वामी जी थोड़ा देखने से हो जाएगा अब थोड़ा विस्मरण हो गया सब सब पढ़े ये तो कोई भी कहते हम पढ़े हम कहता है हम कहता है सूत्र याद है कहीं आता है अच्छा बोलो और बोलते समय थोड़ी देर के बाद कहे अरे पहले से बोलो नहीं रटा है मैं भूल गया भूल गया याद क्या था मैं थोड़ा देख नहीं पाया <laughs> तो भूल गया क्यों कहते हो तो ये कहता कोई भी कह मैं जानता हूँ जानता जानते तो बताओ तो अभी आज्ञा कहते सहोबा सबाय भी गौतम तूतम वायुन भी गौतम सूत्रे लोक पर सर्वाणि च से भूता भवन्ति तस्मादे गौतम पुषम प्रेतम आहुर्भ्यसंसी सतांगानी वायुन ही गौतमसूत्रेण संदातीमेतयाज्ञमक्य अर्यामीण ब्रूहीतीक हे hey, गौतम ओ सूत्र वायु सूत्र हिरने गर्भ समिवायु वायु हे वायुना भी गौतम सूत्र वायु रूप सूत्र से इस लोक परलोक सारे भूते गुते गए सब आश्रित है तस्माद भी गौतम पुरुषम प्रेतम आहु जो पुरुष मर गया उसको क्या कहते हैं व्यस्त व्यसन शिशत अश्य अंगानी इसके अंग विश्वस्त हो गए गिर नष्ट हो गए पुरुष अंग भ्रष्ट हो गई <coughs> जैसे सूत्र में माला सूत्र से गुंथा गया और सूत्र धागा टूट गया तो माला से गिर जाएंगे इधर उधर मणि हो रुद्राक्ष हो माला गुथा मणि और सूत्र टूट गया तो इधर उधर हो जाता है इसी प्रकार इस सूत्र जब मर गया प्राण चला गया इसके अंग शिथिल हो गई इधर उधर हो गई ऐसे कहते हैं तो वाय वायु सूत्र है सब उथे गए वायु न ही गौतम सूत्रण संदिवधानी वायु वायुरूप सूत्र से सब गुते गए हैं सब आश्रित हे तो ये बताया तो एवमेव तत्त याज्ञवर्क्य ये ठीक है आपने कहा किसने बताया ये याज्ञ वर्क्य नहीं उद्दार कारुणी उदाली कहा एवमे वै तत्ज्ञवर्क्य हे याज्ञ बढ़ क्य ये जो आपने कहा ठीक है आज्ञा अंतर्यामी ब्रूही अभी अंतर्यामी के लिए बताओ उत्तर देते हैं याज्ञवर के yeah. यह पृथ्वियाम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरो यम ते सत आत्मा अंतर्याम्य अमृत तुम्हारा आत्मा ही अंतर्याम्य अमृत है ये सत्य आत्मा अंतर्यामय अमृत बार बार इस प्रकार कहेंगे एक मंत्र उठी से समझ ले सब अर्थ एक प्रकार है यह पृथ्व्याम तिष्ठन जब पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी में रहता है तो सारे तो पृथ्वी में रहते हैं ये सारे मकान है पेड़ पौधे सब लोग पशु पक्षी सब तो पृथ्वी में रहते है अंतरियामी कौन है इसे कहे पृथ्वी या पृथ्वी में रहते हुए सब लोग सब नहीं पृथ्वी के अंतर अंदर है ऊपर रहने वाले नहीं पृथ्वी के अंदर रहता है अंतर्यामी पृथ्वी के अंदर तो पृथ्वी अभिमानी देवता भी है तो वही अंतर्यामी होगा कहते यम पृथ्वी न बेद जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती है पृथ्वी नहीं जानती मतलब पृथ्वी अभिमानी देवता अंतर्यामी है जिस देवता को अंतर्यामी को पृथ्वी न वेद पहले सौ में प्रसंग होगा इसलिए यो पृथ्वी अंतर पृथ्वी के अंदर पृथ्वी अभिमानी देवता है वो देवता में अंतर्यामी बुद्धि हो जाएगी इसलिए कह नहीं उसको अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानती है तो पृथ्वी के अंदर अंतर्यामी को अलग है पृथ्वी में तो पृथ्वी अभिमानी देवता है वो जो रहता है अंतर्यामी उसका क्या शरीर है यश पृथ्वी शरीरम ये सारा पृथ्वी उसका शरीर है पृथ्वी देवता का जो शरीर पृथ्वी है वही पृथ्वी अंतर्यामी का शरीर उसका अलग शरीर नहीं ये सारा पृथ्वी उसका शरीर है और वो क्या करता अंधर हो करके यह पृथ्वी में अंदर रहकर पृथ्वी को नियमन करता है करने वाली देवता है कौन है ए सत्य आत्मा अंतर्यामी और वही अमृत है अमर धर्म वाला तुम्हारे आत्मा ते केवल तुम्हारे नहीं तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है सब भूत का अंतरात्मा सर्वभूतों का अंतरात्मा है पृथ्वी को अपने नियमन करता है क्या अपने व्यापार में प्रवृत्त कराता है रहता है वही अंतर्यामी तुमने जो पूछा यही अमृत है अर्थात सर्वसंसार धर्म रहित है सारस संसार धर्म रहित अंतर्यामी पृथ्वी के अंदर है पृथ्वी देवता उसको नहीं जानती बल्कि पृथ्वी देवता को भी पृथ्वी को भी व्यापार कराता है अंतर्यामी जो तुम्हारे सत्य आत्मा केवल तेरा तुम्हारा नहीं तुम्हारा मेरा सारे भूतों के अंतरात्मा वही एक है इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय का अर्थ समझ लेना यो अप्सु अपुतिष्ठन अद्भु अंतरो यम आपो न विदुर ऐसे आप शरीरम यो अपो अंतर यम ते सताह आत्मा अंतर्यामी अमृत जल में रहता है जल के ऊपर तो आने वाले नौका नहीं मछली नहीं उसके अंदर है अंदर रहता है तो जल अभिमानी देवता कहीं नहीं उसको भी नहीं जानती जल ही जिसका शर जलाभिमानी देवता का वरुणा देवता का शरीर जल है का भी वही शरीर है और वो जल में रह करके सब को नियमन करता है यही तुम्हारे मेरा सब सबके आत्मा अंतर्यामय है वही सर्वसंधर्म संसार धर्म रहित है यु अग्नो तिस्थन अग्रि अंतरोयम अग्निर्णेद यश अग्नि शरीरम यु अग्निम अंतरोयम ते सतः आत्मा अंतर्या में अमृत ठीक इसी प्रकार अग्नि में रहता है अग्नि के अंदर है अग्नि उसको नहीं जानती है अग्नि जिसका शरीर है अग्नि को नियमन करने वाला यही तुम्हारे मेरा सबका आत्मा है वही अंतर्यामी है वही सर्वसंसार धर्म रहित है यो अंतरिक्ष तिष्ठन अंतरिक्षाद अंतरोयम अंतरिक्षम न भेद यश अंतरिक्षम शरीरम यु अंतरिक्षम अंतरोयम है ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत अंतरिक्ष आकाश में रहता है आकाश के अंदर है आकाश उसको नहीं जानता है आकाश उसका शरीर है करने वाले तुम्हारे मेरा सबका आत्मा है अंतर्यामी वही अमृत है यो वायु तिष्ठन वायुतिष्ठन वायुर्ंतरयम वायुर्णेद यश वायु शरीरम यो वायु मंत्रे सत आत्मातर्यामय अमृत वायु में रहता है वायु जिसको जानते नहीं वायु उसका सर रहे वायु को नियमन करने वाले अंतर्यामय वही अमृत है यो दिव्यतिष्ठन दिवो अंतर्यम दौर नभेद यश द्यऊ शरीरम यो दिव मंतर्यमय ते सत आत्मातरिया में स्वर्ग में भी रहता है स्वर्ग उसको नहीं जानता है उसका स्वर्गो उसका शरीर है स्वर्गों को नियमन करता है ये का आत्मा है अंतर्यामी वो अमृत है ये आदित्य तिषन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यश आदित्य शरीरम य आदित्यम अंतरोम ऐ ते सत आत्मा अंतर्यामी अमृत आदित्य में रहता हुआ आदित्य के अंदर आदित्य उसको नहीं जानता है सूर्य उसका सर रहे शरीर को नियमन करता है वह अंतर्यामी है यो दीक्षुतिष्ठन दिग्व्यो अंतरु यम दिशो न विदुर ऐसा दिशा शरीरम यो दिशो अंतर्यम ते सतः आत्मातर्यामी अमृत जो दिशा में रहता है दिशा के अंतर है दिशा उनको नहीं जानती है दिशा उनका शरीर है वो अंदर रहकर नियमन करता है यही अंतर्यामय अमृत है यद्र तारकेष्ठन यश चंद्र तारकेन चंद्र तारकादरों चंद्र तारक न वेद यश चंद्र तारक शरीरम यद्र तारक अंतरुय सतः आत्मा अंतर्यामी अमृत चंद्र तारा में भी है उसको नियमन करने वाला है जो दिखता है वो शरीर रहे वही अंतर्यामी है या आकाश तिष्ठन आकाशाद अंतरो यम आकाशो नव वेद यसे आकाश शरीरम या आकाशम अंतरयमय ते सत्यात्मा अंतर्यामी मृत एक अंतरिक्ष लोक है और एक आकाश भूत है उसके अंदर रहता है अंतर्यामी यश तमस तेन् तमस्वंतरो यम तमो न वेद यस तम शरीर यमो अंतरो में सत आत्मा अंतरियामय मृत तम हे आवरणात्मक बाहे अंधकार है उसमें रहता है अंधकार को नियमन करता है अंधकार उसका सर है वे अंतरियामय मृत है येजससी तिष तेजस्वंतरो तेजो न यस्य यस तेज शरीरम येजो अंतरोम है ते सत आत्मा अंतर्यामय अमृत इतद अथाधिभूतम तेज है प्रकाश अंधकार के विपरीत उसमें रहता है नियमन करता है तेज इसका शरीर वही अंतर्यामय मृत ये आत्मा अंतर्यामय मृत यही तुम्हारे मेरा शोक आत्मा है ब्रह्मा से लेकर के सारे भूत में सबके अंदर बाहर रहता है सबका आत्मा है अंतर्यामी इत अधिदतम देवता संबंधी योदर्शन हो गया वो ब्रह्मा से लेकर के सारे भूत में सारे जीव में है अथ अधिभूतम और भूत में रहते हुए सब भूत पदार्थ में यह सर्वेश भूतेश्वतिष्ठन भी सर्वे भूतेभ्य अंतरो यम सर्वाणी भूताने न विदुर यर्वाणी भूतानि शरीरम यह सर्वाणी भूताने अंतरो यमे सत आत्मा अंतरिया में मृत इतिभूत ये भूत संबंधी सारे भूता पृथ्वी आकाशादि भूत सब भूते में रहता है सबको नियमन करता है सबके अंदर रहता है जिसको भूत नहीं जानते भूत उसका शरीर वो तुम्हारे मेरा सबका आत्मा है वे अंतर्या इति प्रकार भूत संबंधी अंतर्या में अर्थाध्यात्म अभी आत्मादेह में यह प्राणीतिष्ठन प्राणादंतरो प्राणो न वेद य से प्राणशरीरम यह प्राणम अंतरयत्मा अंतर्यामी अमृत प्राण आगे वाघ आदि कहेंगे घराने लेना रह करके उसके अंदर उसको नियमन करता है वही अंतर्यामी अमृत है यो वाची तिष्ठन में रह वाचो अंतरो यम वाघ न वेद य से वाघ शरीरम युवाचम अंतरो यम ते आत्मा अंतरिया में मृत वाघ इंद्रिय में रहते हुए वाघ जिसका शरीर है उसके अंदर रहता उसको नियमन करने वाला वही आत्मा है अंतर्या में यक्षुष तिष्ठ चक्षुष अंतरो यम चक्षुर्न वेद यश चक्षुषरीरम यक्षुरअतरोमय ते सत आत्मा अंतर्यामय मृत चक्षु भी रहता है चक्षु के अंदर जिसको चक्षुद देवता नहीं जानती है चक्षु जिसका सर है चक्षु रह करके नियमन करता है यही तुम्हारे मेरा सब का आत्मा है वही अंतर्यामी वही अमृत है यह तिष्ठन् तिष्ठन यम श्रोत्रम नवेद यस्य श्रोत्रम शरीरम यह श्रोत्र अंतरो यम अंतर। ते सतः आत्मा अंतर्यामी अमृत इस प्रकार श्रोत्र में रहता है श्रोत्र उसको जानता नहीं श्रोत्र उसका शरीर है श्रोत को नियमन करने वाले अंतर्यामी अमृत है तुम्हारे आत्मा ही ये सबके आत्मा वही है यो मन सीष्ठन मनस्वंतरो य मनो न भेद यश मन शरीरम यो मन अंतरयमय ते सतः आत्मा अंतर्यामय अमृत मन में रहता हुआ मन का अंदर है मन जिसका सर है मन जिसको नहीं जानता है मन को नियमन करने वाले वही तुम्हारा आत्मा वही अंतर्यामी वही अमृत है य स्वच तिष्ठन स्वच अंतरो न वेद ऐसे तक शरीर य तवच मंतरो यमय ते सत आत्मातरियामय उसको नियमन करने वाले वो उसके अंदर है त्व उसका शरीर है ये अंतर्यामय अमृत है यो विज्ञान तिष्ठन विज्ञान आदतरो विज्ञान न वेद यशे विज्ञान शरीरम यो विज्ञान मंत्र यमय ते सत विज्ञान में भी रहता है विज्ञान के अंदर विज्ञान का विषय नहीं विज्ञान जिसका सर उसको नियमन करने वाले तुम्हारे मेरे सबका आत्मा है वही अंतर्यामी हे वो अमृत है संसार धर्म धर्मरहित है यो रेतसी तिष्ठन रेतस्वंतरो यम रेतो न वेद यश रेत शरीरम युरेतु रेतो अंतरयम तेसत्मा अंतर्यामी अमृत अदृष्ट दृष्टाश्रुतो श्रोता मतो मंताज्ञा विज्ञाता नान्योत्ति दृष्टा नान्युअस्ति श्रोता नान्युअस्ति मन्ता नान्योत्ति विज्ञात ही सत आत्मातर में अमृत अत अन्य ततो होल्यू पर रेत में रहता हुआ रेत के अंदर है रेत उसको नहीं जानने वाला रेत देवता अभिमानी रेत जिसका सर है रेत के अंदर अगर नियमन करता है यही ते आत्मा तब मम सबका आत्मा हुई वही अंतर्या है वही अमृत संसार धर्म रहित वो अदृष्टो दृष्टा वो, वो अदृष्ट दर्शन इंद्र का विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं होता है कोई इसको नहीं देख सकता है अदृष्ट है किंतु ही दृष्टा है सब का दृष्टा है सब का प्रकाश करने वाली, स्वयं विषय नहीं होता है चक्षु इंद्र का विषय नहीं है और स्वयं दृग् रूप है इसी प्रकार अश्रुतो श्रोता स्वयं श्रवण इंद्रिय का विषय नहीं होता है अश्रुत है किंतु श्रोता सब को प्रकाश करने वाले श्रवण इंद्रिय जो विषय ग्रहण करने वाला है उसके कान प्रकाश करता है को श्रवण इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रकाश करने वाले अमतोमता स्वयं मनन का विषय नहीं सब को मन के द्वारा प्रकाश करता है अभिज्ञात विज्ञानता स्वयं ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है विज्ञान नहीं निश्चय का विषय नहीं होता है किंतु जितने विषय का ज्ञान होता है सबके सन्नि उसी के सन्निधान से ही ज्ञान उस सब को प्रकाश करता है न अन्य अतोष दृष्टा अतः इस अंतर्या में आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं है जो अंतर्या में आत्मा तुम्हारे आत्मा है उससे अन्य कोई दृष्टा नहीं तुम जो देखते हो तुमसे बिना बहुत जीव है अनेक दृष्टा श्रोता बैठे अनेक देखने वाले सुनने वाले जानने वाले ऐसा है नहीं अन्य दृष्टा है ही नहीं सपने में जिस प्रकार आपसे भिन्न कोई नहीं होने पर भी सपना काल में दिखते आपसे भिन्न बहुत दिखते हैं ठीक इसी प्रकार अभी एक आत्मदृग रूप है अंतर्यामी उसे भिन्न कोई नहीं है सपने में आपका वास्तव शरीर जागृत सर सोया हुआ उसको नहीं जानते हैं सपने में एक कल्पित सर बनता है उसको मैं ही कह के आगे अन्य को मेरे से भिन्न समझते हैं ठीक इसी प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप शांत है उसको नहीं जान करके जो अभी शरीर आपका ये कल्पित शरीर सपने में जैसे सारे कल्पित बनता है ये शरीर भी आपका कल्पित है उसमें अहम बुद्धि करके उससे भिन्न अन्य को दृष्टा अन्य जीव कोई पशु पक्षी मनुष्य कोई जड़ कोई चेतना कोई शत्रु कोई मित्र ऐसे कल्पना करते श्रुति कहती जो अंतर्या में आत्मा आपका स्वरूप है उससे अन्य दृष्टा नहीं है नान्योष्ठी श्रोता सुनने वाला भी कोई नहीं नान्योष्ति मनता मनन करने वाले भी कोई नहीं आप आपके आत्मा का था आप ही आत्मा है आप अलग आत्मा अलग नहीं जो आपका स्वरूप है वही अंतर्या में है उससे अन्य दृष्टा नहीं श्रोता नहीं मनता नहीं विज्ञाता भी, भी नहीं निश्चय करने वाला भी दूसरा कोई है ही नहीं ये सत्य आत्मा अंतर्या में अमृत यही तुम्हारा जो आत्मा है जो ब्रह्मा से लेकर त्रिना जीव पशु पक्षी मनुष्य मेरा सबका ही आत्मा एक सर्वभूतों का आत्मा एक ही अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित भगवान ने कहा सारे भूत में हृदय में आत्म रूप से परमात्मा ही है क्षेत्र के हम चाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र सु भगवान ने कहा एक ही आत्मा सब के अंदर है वही अंतर्यामी अंतर करके अंतर या अंतर्यामी अंतर रह नियमन करता है वही सब जैसे दारू जंतों को चलाते हैं इसी प्रकार अंतर्या में सब को नचाता है अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने वासनाएं के अनुसार सब नाचते सब नियमन करते हैं इंद्रिय सब जड़ है मन भी जीवड़ा भौतिक है तो भी उसी के कारण ये व्यापृत होते हैं सब को नियमन करता है व्यापार में लगाता है प्रवृत्ति होती है विषय का प्रकाश भी कराता है सब कुछ कराता है अंदर रह करके वही अमृत सारा संसार धर्म से रहित सारे संसार को प्रकाश करने वाला वो संसार से विलक्षण है कोई संसार धर्म उसमें नहीं अमृत है अतो अन्य जो तुम्हारे आत्मा है अंतर्यामी, उससे भिन्न सब आर्त है आरती गृहित विनाशी है सब नष्ट होने वाले, सब मिथ्या है कल्पित है एक ही आत्मा सत्व है वो अपरुक्ष ब्रह्म है तत् तो ह उदाल कारुणी उपर राम उसे उद्दाल कारुणी उपर तो हो गया समझ लिया कि ये हमारे विषय नहीं है ये तो सब बहुत जानता है उसे अलग कुछ ही नहीं अंतर्यामी उपदेश क्या ईश्वर जो अंतर्यामी रूप है सूत्र हो गया हिरण्य गर्भ अंतर्यामी हो गया ईश्वर है वो ईश्वर ही द्रष्टारूप उसे उससे अतिरिक्त और कोई नहीं है अभी यहाँ ईश्वर मायावित चेतन ही ईश्वर है वो ईश्वर ही सारे जगत का कारण वही अंतर्यामी है अभी अंतर्यामी रूप से ईश्वर को ही उपदेश किया गया सबको नियमन करने वाला शुद्ध जो चेतन है वो निष्क्रिय है वो नहीं कुछ करनता है और जो होता है मायावित चेतन में ईश्वर के द्वारा होता है वही सब अंतर्यामी रूप से सबके अंदर है और शूत्र हो गया समि सूक्ष्म शर्र अभिमानी हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ सूत्र के सूत्र नाम उसका सूत्र आत्मा जो सूत्र के लिए प्रश्न किया गया था सूत्र में सब गुथे गए जैसे सूत्र में मणिगण पुष्पादि का ग्रथन होता है इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सूत्र के समान है समस्ती सूक्ष्म स्वर अभिमानी स्थूल स्वर अभिमानी का नाम विराट होता है वैश्वानर होता है एक एक व्यष्टि अभिमानी का नाम होता है विश्व सूक्ष्म स्वराभिमान के व्यष्टि है तेजस और कारण सर अभिमान है व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं उपाधि को लेकर के भेद होता है व्यष्टि सर में अभिमान हुआ तो प्राज्ञ तेजस हो गया और सारे में ब्रह्मांड में अभिमान होता है तो विराट हिरण्य गर्भ और ईश्वर सब कारण माया विशिष्ट चेतन है ईश्वर है और जितने सब अलग, अलग अलग उपासना करते हैं सब माया चेतन ईश्वर का ही भेद है अलग अलग रूप से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति कारण है प्रणय कारण है वही कभी ब्रह्मा रूप कभी विष्णु रूप कभी शिव रूप धारण करते हैं वही अनेक तैतीस करोड़ देवता रूप सारे समस्त देवता हिरण्य गर्भ है वही, वही अंतर्य एक है अनेक रूप से प्रकट होते हैं जितने उपासना करके जिस जिसकी जो उपासना करते हैं सब अंत में उपास्य ईश्वर एक माया विशिष्ट चेतन मायावी मायाम तो प्रकृति विद्यात माईनम तो महेश्वरम माया विशिष्ट चेतन महेश्वर है शिवपुराण में शिव को बड़ा कहेंगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र छोटे है विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक महानारायण है अब आख्य ब्रह्मा विष्णु तीनों का नाम रहेगा कहीं नाम भेद कर देंगे और बड़ा जो है उनको एक अलग शब्द से कहेंगे कहीं बड़े को कृष्ण शब्द से कहीं शक्ति शब्द से कहीं कुछ शब्द से कहेंगे जो माया विशिष्ट चेतन है एक हो गया उनके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्योंकि वही माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ही अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं वही नियामक है वो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप अलग है कहीं देवी शब्द से कहेंगे वही माया चेतना माया त्रिलिंगा शब्द है उपाधि है माया विशिष्ट चेतने में माया को प्रधान करेंगे तो उसका नाम शक्ति हो जाती है शक्ति माया है शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसके नीचे तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों माया विशिष्ट चेतन से निकृष्ट कहते हैं माया के भी निकृष्ट कहा क्योंकि माया विशिष्ट चेतन कहेंगे तो माया भी उसमें है और तो शक्ति का अध्ययन है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शुद्ध चेतन किसके अधिन नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया विशिष्ट होने के कारण ईश्वर के अधीन माया के अधीन माया विशिष्ट चेतन को अव्याकृत शब्द से भी कहते हैं माया उपाधि प्रदान करेंगे तो माया ही अव्याकृत है और उपही तो चेतन प्रधान तो है तो ईश्वर को ही अव्याकृत कहते हैं और बाकी सब कुछ अलग अलग रूप से माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर सब ग्रंथ में अलग अलग देवताओं के नाम कह के श्रेष्ठ कहते हैं अन्य को निकष्ट कहते हैं वही राम वही कृष्ण वही शिव वही विष्णु वही गणेश सब कुछ अलग है केवल एक मायाविष्ट सब एक है अलग अलग रूप धारण करते है एक ईश्वर है वही पूज्य श्रेष्ठ है तो उन्हीं के ही अलग अलग रूप से उपासना होती है और जो शुद्ध है ब्रह्म वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है उसको कहने के लिए आगे का ग्रंथ है अभी क्षुत पिपाशा रहित तो, निरुपाधिक जो साक्षात अपरक्ष ब्रह्म जिसके ज्ञान से मुख्य होता है जो अपरक्ष ब्रह्म उसका ज्ञान चाहिए उसके लिए आगे प्रश्न है ओम